कमल सिंह करीचंद वागी वजने लक्ष्मी वर्क्षसी य विस्वर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षी कृष्णाख्यम पर धाम जगद्धा नमा तहलाद नारद पराशर का शौनकर्जुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्यागवता कल्पतरुभ्य सिंधुभ्य पति पाव्यो वैष्णवभ्यो नमो श्री नम श्रीसीता श्रीरामंदारध्यम अस्मदाचार्यपर्य गुरु परम परां नमो गोभ्य श्रीमतीभ्यौरभेश्य नमो ब्रह्मसुताभ्य पव्यो नमो नम वर रथ संग रहा मंगलाना चकर्ता वंदे बायकुग्राम पुण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवी स्वर कपीश गिरा अर्थ जल नहीं चि समत भिन्न न भिन्न बंदम सीता कुंदइ इंदु समेहार रमण करुणा जाहि जान पर णव पवन कुमार खलबन पावक पावकान घन जासु वैयागार बसराप धरी बंदौ गुरुपद कन् सिंधु नर रूप हरि महामोह महानोह तम पुण्य जासुव चन रविकर तुलसी के चरण जिनकी नौ जगताज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो करके सत्यार भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाश विघ्न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 गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में संतों की वैष्णवों की ब्राह्मणों की ब्रजवासियों की मंगलमयी उपस्थिति में चातुर्मास् महोत्सव के क्रम में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्रातः काल श्री गौरांग लीला के रूप में एवं अपराह काल में श्रीमद् रामचरित की क्रमिक कथा के रूप में श्रवण करने का सौभाग्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वैसे मंच के तीन कार्यक्रम हैं, एक तो गौरा फिर कथा फिर तुलसी का सहस्रार्चन और वैसे देखा जाए तो सवेरे से लेके शाम तक तुलसी अर्चन दूर्वाचन बिल्व पत्रार्चन पुष्पार्चन पाठ जप पूजा चातुर्मास के क्रम में आचार्य जी के सानिध्य में चल रहा है तो ऐसे देखा जाए तो सवेरे से लेके रात तक किसने किसी ने किसी प्रवृत्ति में भगवान ने हम सबको कृपा करके लगा रखा है आज निर्धारित समय से हम एक घंटे देरी से कथा तो लोग कह रहे हैं कि समय से ही पूरी कर देना तो दो घंटे तो कम से कम कथा होनी चाहिए दो घंटे कहेंगे आगे भगवान की इच्छा श्री वृन्दावन बिहारी लाल की जय आज महाप्रभु जी की लीला आज हमने सिख गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी से कहा तो महाराज जी बोले जय जय सहन नहीं होती लीला बोले माथा बहुत चढ़ जाता है खूब मन करता है लीला देखने का लेकिन लीला सहन नहीं होती है हमने कहा कल सची माँ से और विष्णु प्रिया जी से अनुमति लेंगे और फिर ग्रह त्याग सन्यास। बोले बाद में देखेंगे अभी नहीं निरंतर प्रेम का करुणा का कैसा ज्वार उठता रहता है अद्भुत है भगवान की कैसी करुणा है जीवों पर जो इतने नीचे गिर चुके हैं कि जिनको नरक में भी ठोर मिलना कठिन है ऐसे जीवों पर भी भगवान की करुणा है कि वो भी हरि नाम गाएं वे भी कीर्तन करें वे भी रोवे भगवत प्रेम का परिचय भक्ति की महिमा कराने के लिए ब्रद्धा माँ रुलाना सर्वथा निरपराध परम सती साधी विष्णु प्रिया को महाविराह देना भगवान की लीला अत्यंत गुड़ है और परिकर भी सब वहीं से आया है यहाँ का कोई सामान्य कोटि का कोई जीव तो है ही नहीं इसलिए बेबी सब पके पकाए आते हैं नहीं तो सामान्य जीव इतना न प्रेम सह सके ना इस प्रकार का ताप सह सके दोनों ही नहीं सह सकते आज हमारे मन में एक बात आ रही थी कि ज्यादा नहीं तो कम से कम गीता प्रेस से जो श्री प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी की चैतन्य सरतावली प्रकाशित है उसकी 100-200 प्रति हम मगा के रख लें और जो अकिंचन लोग पढ़ना चाहते हैं तो उनको यहां से प्रसाद के रूप में दें, और जो खरीद सकते हो वो खरीदें, और जो नहीं खरीद सकते हैं तो उनको ग्रंथ दिया जाए भगवान न किसी जाति के हैं न किसी आश्रम के हैं न किसी संप्रदाय के हैं भगवान सबके हैं ऐसा ही भाव हम सबको मानना चाहिए कि श्री गौरांग महाप्रभु सबके हैं आप किसी भी परंपरा के अनुयायी हों आप अपनी परंपरा में दृढ़ रहें, पर ज्ञान वैराग्य भक्ति भगवत प्रेम भगवत शरणागति भगवान नाम की अपूर्व महिमा त्याग वैराग्य सन्यास का स्वरूप इस साधन के पथ में जो कुछ आप सीखना समझना चाहते हैं वो सब कुछ आपको एक जगह से मिल जाएगा और वह है श्री गौरांग चरित्र तो यहाँ देख लेना सज्जन जी यहाँ नहीं हो तो चांद गोठिया जी को फोन करके और सीधे गीता प्रेस से कुछ प्रतियां मंगा ली जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हाथ जोड़ के प्रार्थना है सबको पढ़ना चाहिए अद्भुत है निताई निताई गौर गौर हरि हरि कहाँ तक हो गया था बालकांड दोहा संख्या 145 सौ पैंतालीस हुआ यहाँ से आगे पांच दो हम लोग पाठ करेंगे और इसके बाद कथा सुनु सेवक सूर तरु सुरु हरी हर हरी हरंदित से बूर la <tose> अधर सुंदर नाता कर नव अमृत अम कचिनी बन लर्मा मनोजा पथ विहारी तिलक ला चलारी We are the people. We're holding on. जनक जग ब्रह्म कहा प्रभु भगत प्रमान हम ही कृपा कर माताओं की तरफ इधर जगह दे देना वो तुलसी हटा लो वहां से उधर कुर्सी से तुलसी जी जो है ना वो तो उठा के रख लीजिए आप लोग यहाँ सामने दो तो तीन लोग आने में बाधा हो तो एक कुर्सी और ले लें, बैठ जाएं। श्री सीताराम जी महाराज राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका यही व्याख्यान चल रहा है तीन कल्प में होने वाली श्री राम जन्म की कथा गाई जा चुकी है हाँ एक आ, आराम से फिर बैठ जाएंगे एक इधर। अब भगवान शिव भगवती पार्वती जी से कह रहे हैं कि एक हेतु श्री राम अवतार का और श्रवण करो जिसकी कथा अत्यंत विचित्र है जिस कारण से आज अगुण अरूप परब्रह्म परमात्मा श्रीमद दशरथ नंदन श्री कौशल्यानंद वर्धन श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं हम पहले कह चुके हैं अज माने होता है अजन्मा आप लोग कहें जब भगवान अजन्मा है फिर उनके जन्म का प्रसंग कैसे जो अज है उसका जन्म कैसे तो भगवान के जन्म ग्रहण कर लेने के बाद ही भगवान का अजन्मात्व तो नष्ट नहीं होता है भगवान अजन्मा ही रहते हैं जन्म लेने के बाद भी भगवान अजन्मा रहते हैं। उसका कारण ये कि प्राकृत स्त्री पुरुष के संयोग से जिस प्रकार से जन्म होता है जीवों का इस प्रकार का जन्म भगवान का नहीं होता है इसलिए भगवान अजन्मा है अब राम में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी और निज आयुध भुजचारी तो आपने कहीं देखा है शंख चक्र गा पद्म धारण किए हुए सुंदर धोती पहने हुए पीतांबर धारण किए हुए नक्षिक आभूषण धारण किए हुए कोई बालक प्रकट होता है क्रीट मुकुट धारण किए हुए और फिर अपनी माता से संवाद करता है क्या जन्म लेते है इसलिए भय प्रकट भगवान प्रकट हो गए कृष्णावतार में चतुर्भुजम संखार अद्भुत बालक के रूप में भगवान वसुदेवकी को दर्शन देते श्रीमद् रामचरित मानस में भी श्रीमद् भागवत में भी भगवान के अवतार के काल में एक बात कहिए यहां तुलसीदास ने वहां सुखदेव जी सुखदेव जी कहते हैं देवक्याम देवी रूपिणिया विष्णु सर्वगुहाशय आविरासी व्यथा यथा प्राच्याम दिसेंदुरीव पुस्तला देवकी पूर्व दिशा में देवरोपिणी देवकीूपी पूर्व दिशा में सब के अंत करणों में अंतर्यामी के रूप से प्रतिष्ठित जो भगवान श्रीहरि हैं, व्यापक जो विष्णु हैं, वे ही देवकी के गर्भ से ऐसे प्रकट हो गए मानो पूर्व दिशा रूपी देवकी से चंद्रमा का उदय हो गया हो। अब देखो देवकी को तो पूर्व दिशा बता रहे हैं और श्री कृष्ण को चंद्रमा बता रहे हैं तो क्या पूर्व दिशा चंद्रमा को उत्पन्न करती है क्या पूर्व दिशा चंद्रमा को उत्पन्न नहीं करती पर उदीयमान चंद्र को देखकर ऐसी प्रतीति होती है कि पूर्व दिशा से चंद्रमा उत्पन्न हुआ वस्तुतः चंद्रमा पूर्व से थोड़ी पैदा हुआ अच्छा चलो इसको तो जाने दो हम कई वर्ष पहले कन्याकुमारी में सूर्योदय देखने गए तो वैसे वहां दक्षिण में यात्रा में थे तो लोगों ने कहा कन्याकुमारी का सूर्योदय बहुत दर्शनी तो वहां ऐसा लगता है कि सूर्य जल से निकल रहे हैं तो क्या सूर्य जल से निकल रहे हैं पश्चिम समुद्र में जाओ तो लगता है सूर्य जल में डूब रहे हैं न वो जल में डूब रहे हैं ना जल से निकल रहे हैं पर दर्शकों को प्रती ऐसी होती है तो ये चंद्रमा पूर्व दिशा से प्रकट हो रहा है ये जो उपमा दी है इससे सिद्ध होता कि भगवान प्रकट होते हैं जन्म लेते हैं फिर भी अजन्मा बने रहते हैं भगवान अज हैं जन्म लेने पर भी उनका अजत्व नष्ट नहीं होता है और भगवान आज है आगुण है आगुण माने गुण रहित गुण रहित माने क्या है? गुण रहित शब्द का अर्थ है कि प्रकृति के गुण भगवान में नहीं है त्रिगुणात्मिका जो माया है त्रिगुणात्मिका माया के गुण भगवान में नहीं है सत्वरज तम ये त्रिगुण के ये त्रिगुण है ये गुण भगवान में नहीं है दिव्य असंख्य अचिंत्य अनंत कल्याणकारी गुण गणों के एकमात्र निलय हैं भगवान घर हैं भगवान तो प्रकृति के गुण न होने से उनको अगुण कहा जाता है ऐसा नहीं वो गुणहीन है गुणहीन होंगे तो संसार में गुण आएंगे कहाँ से और भक्तों की तो दृष्टि है भैया जी गुण तुम्हार समझे निज दोषा गुण यदि है तो वो भगवान के हैं दोष हैं तो हमारे हैं हम लोग उल्टा सोचते हैं गुण है तो हमारे हैं और कहीं कोई कमी है दोष है तो वो भगवान की है यही विमुख में और सन्मुख जीव में यही भेद है भगवान को अरूप कहा गया अरूप माने जैसे हम लोगों का पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पंच भूतों से निर्मित देह ऐसा देव भगवान का नहीं है नो पंच भूतमय है न सप्त धातु भी निर्मित है वो सचिदानंद घन है प्राकृत रूप उनका नहीं है इसलिए भगवान को अरूप कहा जाता है ऐसे पर परमात्मा दशरथ नंदन कौशल्यानंदन के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा अज अगुण अरूप निर्गुण पर परमात्मा उन्हीं को जब अगस्त महर्षि के आश्रम से चातुर्मास करके हम लौट रहे थे तो हमने और तुमने उन्हीं को बन में बिलाप करते हुए देखा था और उन्हीं को हमने प्रणाम किया था बंधु धरे घरे मुनिवेसा और उनको हमने प्रणाम किया और उनके चरित्र को देख करके तुम सती शरीर में थी तो तुम सती शरीर रही हो बौरानी बौरानी माने बाबरी हो गई पगली हो गई उनका चरित्र देख करके तुमको संदेह हो गया और संदेह का कारण ये था कि संत के आश्रम में पहुंचकर तुमने आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्री राम कथा का श्रवण नहीं किया यदि तुमने श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण किया होता तो भगवान का दर्शन करके उनकी भगवत्ता के प्रति तुम्हारे चित्त में संदेह उत्पन्न नहीं होता और हे पार्वती सती देह में जो संदेह तुम्हारे मन में जगा था यद्यपि अब वो प्रायः नष्ट हो गया है लेकिन अजहुन छाया मिटती तुम्हारी सासु चरित सुनु ब्रह्म रुजहारी अब भी तुम्हारे बावले पन की छाया मिट नहीं रही है, क्योंकि तुमने पहले इस सब बात कहने के बाद पूछा कि वे राम जी वही हैं कि कोई दूसरे हैं, तो वे सती देह की ही छाया तुम्हारे चित्र पर पड़ी हुई है सती के बावलेपन की छाया तुम्हारे चित्त पर पड़ी हुई है लेकिन अब कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम जो चरित्र तुम्हें सुनाने जा रहे हैं वो इस रोग की अमोघ दवा है कौन सा रोग है एक रोग है उसका नाम है भ्रम रोग कौन सा रोग भ्रम रोग जिसको कहा भ्रम रुज भ्रम रोग की निवृत्ति किसी चिकित्सक के पास नहीं है बड़े से बड़ा वैद्य डॉक्टर ये भी आपके मन में भ्रम हो गया है तो उसको निकाल भ्रम तो आपको खुद को निकालना पड़ेगा लोग कहते ना बहन की कोई दवा नहीं है बहन की कोई दवा नहीं है भैया कोई दवा भले ही न हो पर भगवान की कथा बहन की भी दवा है भगवान की कथा भ्रम की भी दवा है सारे भ्रम भगवान की कथा सुनने से नष्ट हो जाते हैं भगवान ने जो जो अवतार लेकर लीलाएं की हैं, उन सब लीलाओं को हम यथा, यथा समय कहेंगे महर्षि याज्ञवल की यह कथा महर्षि भरद्वाज को सुना रहे हैं भरद्वाज जी बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हैं महर्षि याज्ञवल करते हैं भरद्वाज भगवान शंकर की वाणी सुनकर एक बार तो पार्वती जी सपुचा गयी लेकिन भगवान ने जो कह दिया था कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है कथा सुनो तो जो छाया पड़ी हुई है तुम्हारे ऊपर भ्रम की वो भी दूर हो जाएगी ऐसा सुनकर के उमा मुस्कुराने, भगवती जगदम्बा पार्वती मुस्कुराने लगी भगवान शंकर सविधि भगवान के अवतार प्रयोजन का वर्णन करने लगे अब यहाँ एक विशेष बात है मदन मोहन जी ये तीन कल्प की जो कथा सुनाई है उसमें भगवान वैकुंठ नाथ श्री नारायण ही राम रूप में प्रकट हो रहे हैं लेकिन अब इस कल्प की जो कथा भगवान शिव सुना रहे हैं इसमें वैकुंठनाथ या रमा वैकुंठनाथ या श्रीपाद विभूति वैकुंठ के महाविष्णु नहीं आ रहे हैं इसमें वह आ रहे हैं जिनके संबंध में आगे चलकर भगवान वाल्मीकि ने कहा है क्या कहा आगे सुनेंगे आप जग पे खन तुम देख निहारे बिजे हरि समू नचावन चादन गारे से न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जान निहारा जग पेखन तुम देखन हारे आप दृष्टा देखने वाले है। और जग आपका लीला मंच है आप पात्रों को भी आप ही भेज रहे हैं और उसके दर्शक भी आप ही हैं कैसी विचित्र लीला है पूज्य स्वामी कर्पात्री जी कहते थे हरी संभु नचावन बारे नचाने वाले है नहीं नचावन बारे बारे माने छोटे छोटे बच्चे कहते जैसे छोटे छोटे बच्चों को कोई बड़ा खिलावे ऐसे ही तीन बच्चे हैं एक बच्चे ने मिट्टी को स्नान करके धौधा बना के चाक पे धर दिया और घुमा करके जग पेखन ने कु कुमार का चाक जग पेखन ये जग जो है कुमार का चाक है और तुम देखन हारे तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो और विधि एक बच्चे ने एक विधि बारे ने एक ब्रह्मा नाम के छोटे बालक ने वो स्नान करके अनेक तरह के शरीर बना दिए देवता मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग आदि जैसे कुमार बनाता है ना सकोरा कुल्ल सुराही तरह तरह के बर्तन बनाता है वो बना रहा है और दूसरा बालक है विष्णु वो क्या कर रहे है बोले वो ठोक पीट करके अमा में पका करके उसको परिपक्व बना रहे हैं पुष्ट कर रहे हैं और तीसरे बालक हैं रुद्र बीबी हरी सम्भ वो क्या कर रहे हैं वो उठा के मटका पटक पटक के फोड़ रहे हैं जो बर्तन हाथ में आता है बच्चे बच्चा कोई चीज उठा के पटक देता है संघार लीला एक सृष्टि उत्पन्न करने की लीला में लगे हैं, एक उसको बनाने उसको पोषण करने की लीला में लगे हैं, और एक संघार की लीला में लगे हैं, बारे सरपात्री जी के भाव हैं, और आप देखते हैं, इसी को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा हरि ही हरिता विधि ही विधिता शिव ही शिवता जिन राम जी कौन है जो उन्होंने विधि को विधिता दी हरि को हरिता दी और शिव को शिवता दी रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा एक एक विष्णु और एक एक शिव है और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड कोटि माने करोड़ों करोड़ नहीं असंख्य तो अब देखो रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड तो पूरे श्रीलंग के रोमावली में कितने ब्रह्मांड हैं और कितने ब्रह्मांडों में कितने ब्रह्मा हैं कितने विष्णु हैं कितने शिव हैं और फिर सब कुछ कितने इंद्र हैं कितने वरुण हैं कितने कुबेर हैं कितने लोकपाल दिक्पाल हैं कितने सप्त मंडल है उन भगवान के यश को गा रहे हैं इसलिए इस प्रकरण को फिर से आप देख लें कि अब हम उनकी कथा कह रहे हैं जिनको हमने जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर प्रणाम किया था वो परब्रह्म परमात्मा जो अनंत अनंतानंत ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी उत्पन्न करने वाले हैं जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड उनका हम चरित्र वर्णन कर रहे हैं और उनके चरित्र वर्णन में स्वयंभुमन और सतरूपा अब स्वयंभु मन और सत्रुपा इस चरित्र की विशेषता क्या है हम क्रम से कहेंगे लेकिन अभी एक बात कह देते मनु शत्रुपा ने तप किया बहुत कठोर तप किया और उनके तपस्या को देख करके विधि हरिहर सपदे अपारा मनु समीप आए बहुवार आनेकों बार ब्रह्मा जी आए अनेकों बार विष्णु भगवान आए अनेकों बार शिव जी आए लेकिन वे डोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। फिर अंत में अनादित्य सिद्ध पर परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परापर पर ब्रह्म श्री सीताराम जी पधारे ये विशेष बात है ना, इस चरित्र में और तुलसीदास जी कहते हैं हम भेद नहीं कर रहे हैं राम जी में लेकिन हमारे जो इष्ट राम जी हैं जिनका चरित्र हम रामचरितमानस में लिख रहे हैं वो यही हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय स्वयंभू मनु और शत्रु मूल में कौन है झाजी श्रीमद भागवत प्रथम स्कंध का श्लोक सबको बहुत ध्यान देने योग्य है ये भगवान के अवतार हैं। है ऋष मनवो देवा मनुपुत्रा महौजस कला हरेरव सजापतस्तथा कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान भगवान्य इंद्रिव्याकुम लोकम मृणयी युगे युगे भागु जी का शो ऋषि, मनवा चौदह मनु देवा प्रधान प्रधान देवता मनु के पुत्र प्रजापति ये सब भगवान के ही अंशावतार कलावतार हैं पर भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री राम को अंशावतार कलावतार मत मानना कृष्णस्तु भगवान स्वयं रामस्तु भगवान स्वयं। उस स्वयं भगवान है तो इस दृष्टि से मनुजी महाराज साक्षात भगवदंश है इसलिए परम पुरुष परमात्मा श्री नारायण ही एक अंश से स्वयंभव मनु के रूप में प्रकट होते हैं और भगवती महालक्ष्मी ही एक अंश से शत्रुपा के रूप में प्रकट होती हैं। इन्हें हमारे यहां शास्त्रों में आदि दंपति कहा जाता है क्या कहा जाता है? आदि दंपति सृष्टि में इसके पहले कोई दंपति ही नहीं थे दंपति माने पति पत्नी आदि दंपति दंपति धरण आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिन कैली का मनु शत्रुपा का जो आचरण है वह इतना प्रमाणभूत था कि आज भी मनु महाराज की बनाई हुई मनुस्मृति मनुष्यों की आचार संहिता है हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस संबंध में मनुस्मृति प्रमाण है हाँ यद्यपि मनुस्मृति में भी कुछ महान भावों का ऐसा मानना है कि बौद्ध काल में मुगल काल में धर्भियों का जो काल था उस काल में कुछ अंश उसमें प्रक्षिप्त कर दिया गया है ऐसा कुछ महानुभावों का मत है लेकिन अब उस उसे प्रक्षिप्त अंश मानकर हम उसको ग्रंथ से बाहर कर दे ऐसी सामर्थ्य हमारी नहीं है इसलिए जितना हमारी समझ में आवे जितना हम ग्रहण कर सके उतना हमें अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उसे सुनना चाहिए समझना चाहिए और जहाँ कहीं हमारी समझ में न आ रहा हो तो विज्ञ पुरुषों से पूछ लेना चाहिए अथवा अपने पूर्व पुरुषों के आचार को ही प्रमाण मानकर और उसके अनुरूप धर्माचरण करना चाहिए उन महाराज स्वयंभु मनु के दो पुत्र थे एक पुतान जिनके पुत्र ध्रुव भगवान के महान भक्त हुए लघुसुत नाम प्रियव्रत ताहि, उनके छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था जिनकी वेद पुराण प्रशंसा करते श्रीमद् भागवत के अनुसार प्रियव्रत बड़े हैं और उत्तानपाद छोटे हैं बड़े हैं प्रियव्रत जी औतान पाद हैं लेकिन उत्तान को ही राजा बनाया गया प्रियव्रत को नहीं नहीं क्यों तो। क्योंकि प्रियव्रत जी की वृत्ति तप में ऐसी समर्पित हो गई कि वो तपस्वाध्याय से उनका मन ही नहीं भरा और समावर्तन कराके के वे अपने पिता के निकट आए ही लौट के आए ही नहीं बहुत सुदीर्घ काल तक वे वेदों का स्वाध्याय करते हुए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप ही करते रहे जब वे नहीं आए तो फिर जो पुत्र पढ़ लेकर आ गया जिसने प्रवृत्ति में प्रवेश किया उसी को सब कुछ देकर के मनु जी फिर तपस्या करने चले और प्रियव्रत जी ने कब तक तपस्या की प्रियव्रत जी ने कब तक तपस्या की है सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा उत्तान पाद का पूरा शासनकाल व्यतीत हो गया प्रियव्रत जी तपस्या करते रहे 36000 वर्ष का ध्रुव जी का शासनकाल समाप्त हो गया प्रियव्रतजी तपस्या ही करते रहे ध्रुव जी के पुत्र उत्कल की आयु पूरी हो गई। गये की आयु पूरी हो गई कितनी पीढ़िया बीत गईं उत्तान पाद के वंश की उसी वंश में आगे चलकर महाराज अंग हुए उनका भी लाखों वर्ष का कार्यकाल समाप्त तो हो गया उसके बाद अंग का बेग हुआ ऋषियों की हुंकार से मारा गया उसके बाद भगवान पृथु का अवतार हो गया बहुत लंबा शासन पृथु जी का भी हुआ और पृथु जी के बाद फिर उनके पुत्र अंतरधान उनके पुत्र हुए उनका भी वंश चला और आगे चलकर इसी वंश में प्रचेताओं का जन्म हुआ और इसी वंश में आगे चलकर प्राचेतस दक्ष उत्पन्न हुए प्राचीन वरही की उत्पन्न हुए प्राचीन वरि के प्रचेता हुए और प्रचेता के प्राचेतस दक्ष हुए दक्ष के 11,000 पुत्रों को नारद जी ने विरक्त बना दिया तब उन्होंने साठ कन्याएं उत्पन्न की यहां तक प्रियवृत् उत्तान पाद का वन से और तब तक, तक प्रियवृद्धि वेदों का स्वाध्याय करते हुए तपस्या ही कर रहे आप सबके राज्यकाल को पौराणिक इतिहास को उठा करके गिनें, तो करोड़ों वर्ष की तपस्या न जाने कितने युग बीत गए अब प्रिय जी अखंड बृहद व्रत का अनुष्ठान करते हुए कठोर तप और वेदों का स्वाध्याय कर रहे हैं और इतना लंबा समय व्यतीत होने के बाद अब उन्होंने निश्चय किया है कि हम संन्यास ग्रहण करें ये बड़ी ऊंची बात है वैराज्य को पकने का अवसर देना चाहिए कितना अवसर दिया पकने का उत्तम अधिकारी जो है उनकी बात अलग है भगवान आदि शंकराचार्य ने बाल में ही संन्यास ले लिया जगत गुरु श्री मदाज्य रामानंद आचार्य भगवान ने बाल्य काल में ही संन्यास ले लिया तो वो एक अलग अधिकार की बात है शास्त्र की विधि के अनुसार किसी के मन में वैराग्य होवे तो भी उसे चालीस वर्ष की आयु तक नैश्चिक ब्रह्मचारी रहकर गुरुजी की सेवा में रहकर साधन करना चाहिए चालीस साल की अवस्था से ऊपर चला जाए तब उसे संन्यास ग्रहण करने का शास्त्रीय अधिकार है क्योंकि चालीस का मतलब है आधा हो गया चालीस का मतलब क्या है आधा इतना समय तो कम से कम उसके विचारों को वैराग्य को परिपक्व होने का इतना समय तो मिलना चाहिए यहां तक यदि भगवत कृपा से ठीक ठाक से व्यतीत हो गया तो आगे ही भगवत कृपा से ठीक व्यतीत हो जाएगा क्योंकि पहले ही कुछ ऐसा हो जाए जो एक चतुर्थाष्टमी के द्वारा नहीं होना चाहिए तो वह एक बहुत अनिश्चित बात है तो इसलिए 40 वर्ष का समय 40 वर्ष की आयु का समय इस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए ऐसा प्रियव्रत महाराज ने तो लंबा समय हमारे महाराज जी सुनाते थे एक महात्मा का चतुर्मास हुआ राजा ने बड़े आग्रह से चातुर्मास के लिए निमंत्रित किया महात्मा बड़े वैराग्यवान थे उनके प्रवचन को सुनकर के राजा के मन में बड़ा वैराग्य जगा और मन में आया कि ऐसे तो राज्य छोड़ना बड़ा कठिन है न मंत्री छोड़ने देंगे न प्रजा छोड़ने देगी न रानी छोड़ने देगी न राजकुमार छोड़ने देंगे तो ऐसे ही अकस्मात छोड़ के भाग जाना चाहिए बहुत बड़ी अवसर है बाबा जी तो है ही हैं और लोग पहले खोजेंगे नहीं मिलेंगे अंत में पुत्र को राजा बना दिया जाएगा अथवा तो जो होगा सो होगा अपने तो निकल जाना चाहिए तो राजा सब कुछ त्याग कर एक वस्त्र धारण करके अर्धरात्रि के समय अपने महल को छोड़कर निकल पड़ा राजा त्वरित गति से राजपथ पर चल रहा था चांदनी रात थी तो राजमार्ग पर कुछ चमकती हुई मणि जैसी दिखाई पड़ी चमकती हुई मणि वो चंद्रमा की किरण में ऐसी चमक रही थी मानो राजमार्ग पर कोई मणि पड़ी हो तो राजा तो बड़ा पंडित था नीतिज्ञ था उसको तुरंत श्लोक याद आ गया कि सामने पड़े हुए रत्न का अनादर नहीं करना चाहिए क्योंकि रत्न ग्राही का पार्थिव को भूल गया कि मैं बाबा जी बनने जा रहा हूँ तो रत्न ग्राही का पार्थिव राजा रत्न ग्राही होता है ये पता नहीं कौन सी दिव्य अमूल्य मणि है इसको तो उठा ही लेना चाहिए तो उसको उसने उठाया वो मणि नहीं थी किसी बुद्धे का बलगम था खखार के किसी ने थूका था और वो चंद्रमा की किरणों से चमक कर ऐसा लग रहा था दूर से मानो कोई चमकती हुई मणि हो बड़ी भारी उसे ग्लानी हुई कह रहे कितना बड़ा खजाना हीरा मोती जवाहरात का जखीरा छोड़ के आए हैं और हमने धन के लालच में बलगम पर हाथ डाल दिया अभी ऊपर ऊपर का वैराग्य है भीतर ऐसी वैराग्य नहीं है अभी मिट्टी सोने में भेद बना हुआ है पत्थर कंकड़ पत्थर में हीरे जवाहरात में भेद बना हुआ है अभी हम ग्रह त्याग के योग्य नहीं है तो आकर के फिर महाराज जी कहते थे स्नान करके फिर सो गया और प्रातः काल रात्रि में घटी हुई घटना संत से सुनाई तो संत ने कहा राजन सनई ही कंथा सनई ही पंथा सनई ही पर्वत लंघनम सनई ही विद्या ज्ञानम पंचई पानी सनई सनई पांच चीजें धीरे धीरे होती है तो अच्छी होती है आप सीधे किसी को बोल दो उतारो सबको कपड़ा ना ही बोला, मुड़ मुड़ा इसका बना उसको बाबा जी वो तो घबरा जाएगा कि क्या हो रहा मेरे साथ भाई है? सीधे बाबा जी बनाओगे तो तो भाग जाएगा ऐसे सनई कंता सत्संग तो धीरे धीरे अपने आप संसार छूट जाएगा एक साथ आप बहुत दौड़कर कर मार्ग तय करना चाहेंगे तो हो सकता मूर्छित होकर गिर जाएं। पर्वत लंघन भी शन ही शनई करना चाहिए पर्वत में भी जितने धीमी गति से चलोगे उतने जल्दी लक्ष्य तक पहुंच जाओगे विद्या भी सनई शनई और ज्ञान का परिपाक भी धीरे धीरे होता है ये पांच चीजें धीरे धीरे होती हैं इनमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए अभी कुछ दिन ही घर में ही रहकर साधन करो इतना लंबा समय उन्होंने वैराग्य के लिए दिया और अब जब सन्यास लेने के लिए तैयार हुए और नारद जी उनको दीक्षा दे रहे हैं दंड कमंडल सब तैयार है दीक्षा की सामग्री तैयार है चला लंगोटी सब तैयार और श्री मनु जी महाराज पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास बोले पिताजी हमारे एक पुत्र की तो बहुत पीढ़ियां समाप्त तो हो गई हैं उत्तान का तो वंश ही समाप्त तो हो गया और दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत उनको आपके ही पुत्र नारद जी उनको बाबा जी बना रहे हैं महाराज आप कहते हैं सृष्टि विस्तार करो और आपके ही पुत्र नारद जी कहते हैं कि सृष्टि विस्तार के चक्कर में मत फसो भजन ही करो तो महाराज कृपा करके हमारे पुत्र को बचा लीजिए ब्रह्मा जी न हंस पर बैठ करके आए और श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को और प्रिय व्रत को दोनों को ही समझाया नारद जी को तो क्या समझाना था हाँ ये जरूर कहा कि हम यदि अनुचित कह रहे हो तो तुम अपने गुरु नारद जी से पूछ लो अब नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के सामने भला कैसे कहें कि अब ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा वो ठीक ही कहा शास्त्रोचित कहा तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रियव्रत ने ग्रहश शास्त्र में प्रवेश किया और ग्रह शास्त्र में प्रवेश किया तो इनका शासन भी बड़ा अद्भुत हुआ जारह अरबुद वर्ष तक इन्होंने राज्य किया इनके रथ की धुरी से पृथ्वी के सात भाग हो गए सात दीप हो गए पृथ्वी के और रथ के खात से रथ चक्र के खात से सात समुद्र बन गए सात दिन तक सूर्य बनकर इन्होंने प्रकाश किया रात होने ही नहीं दी इसलिए सुखदेव जी ने कहा प्रियव्रत कृत कर्म कोन कुरिया यो नेम निम्नई रको छायाम घीम ईश्वर के अतिरिक्त वैसा कर्म कोई नहीं कर सकता जैसा प्रियव्रत महाराज ने किया जिनके रस के चक्र के खात से सात द्वीप और सात समुद्र निर्मित हो इन्हीं प्रियव्रत महाराज के वंश में भगवान ऋषभदेव का बड़ा पवित्र वंश है तो श्री तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि प्रियव्रत की प्रशंसा वेद पुराणों ने खूब की है मनु जी के दो पुत्र हुए प्रियव्रत उत्तानपाद अथवा उत्तानपाद और प्रियव्रत और तीन कन्याएं हुई आकुति देवहूति और प्रसूति ये तीन रुचि नाम के प्रजापति के साथ आकुति नाम वाली कन्या का विवाह हुआ भगवान यज्ञ नारायण का आविर्भाव हुआ दक्षिणा देवी के साथ उनका विवाह हुआ याम आदि पुत्रों ने जन्म लिया जो देवता कहलाए मध्यम पुत्री देवभूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ और भगवान कपिल ने अवतार ग्रहण करके और सांख्य तत्व का उपदेश प्रदान किया प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ सोलह कन्याओं ने जन्म लिया तेरह कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ स्वाहा नाम वाली कन्या का विवाह अग्नि के साथ हुआ स्वधा नाम वाली कन्या का विवाह अरयमा के साथ हुआ और सबसे छोटी कन्या सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ यह अत्यंत पवित्र वंश है देखो मनु जी के पुत्र के वंश में भी भगवान का अवतार है मनु जी के पुत्रियों के वंश में भी भगवान का अवतार और मनु जी की देवतियों के वंश में भी भगवान का अवतार अब देखो देवभूति की एक कन्या है अनुसुया और अनुसुया का विवाह अत्री जी के साथ होता है भगवान दत्तात्रेय का अवतार होता है, है? पुत्री के पुत्री की पुत्री के यहां भी भगवान प्रकट हो गए इतना पवित्र वंश है किसी चीज का अभाव मनु जी के ग्रहश शाश्रम में नहीं है देवभूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि मुनिकर दम किय नारी प्रभु दीन नयाला जठर धर उजयी कपिल प्रला शांत्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना तत्व विचार निपण्य भगवान ऐसे मनुजी के ग्रहश शास्त्र में किसी वस्तु का अभाव नहीं था दो पुत्र हैं तीन पुत्रियां हैं भरा पूरा परिवार है आदि सम्राट इस धरती के सबसे पहले सम्राट हैं स्वयं भुग आदि सम्राट और सभी मनुष्यों के पूर्वज भी स्वयं भुग मनु अरुशा जिनते भय नरसिमूपा इसके पहले संकल्प से सृष्टि होती थी स्वयंभुम मनु के शासन काल के समय से ही दाम्पत्य भाव से सृष्टि का विस्तार आरंभ हुआ पहले तो तपोबल से संकल्प से ही सृष्टि होती थी स्त्री पुरुष के संयोग की सृष्टि का प्रवर्तन मनु महाराज ने किया और ऐसे मनु जी महाराज को वैराग्य हो गया कैसे हो गया वैराग्य तमाम लोग हैं भरे पूरे परिवार वाले लोग उनको तो वैराग्य नहीं होता मनु जी को वैराग्य क्यों हो गया यह एक प्रश्न है और इस प्रश्न का समाधान ये है कि जैसी धर्माचरण की निष्ठा धर्माचरण का आदर्श श्री मनुजी महाराज के जीवन में है ऐसा जीवन जिस किसी भाग्यशाली मनुष्य का होगा उसे अपने जीवन के उत्तरार्ध में वैराग्य अवश्य होगा अवश्य होगा अवश्य होगा, होगा इसमें संदेह नहीं यदि वैराग्य नहीं हुआ संसार शरीर से भोगों से तो पक्का समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन पूरी तरह शास्त्रीय जीवन नहीं है शास्त्रीय जीवन की यह महिमा है क्योंकि वैदिक सनातन धर्म जो है वह निवृत्ति में ही परिवर्षित होने वाला धर्म है प्रवृत्ति का उपदेश उसका उद्देश्य नहीं है निवृत्ति में ही परिवर्शित होने वाला धर्म सनातन धर्म है निवृत्ति माने छूटना प्रवृत्ति माने बंधना छूटने के लिए हम लोग सनातन धर्म में पैदा हुए बंधने के लिए नहीं छूटने के लिए मुक्त होने के लिए और आप देखें हमारी धार्मिक व्यवस्था उपनयन संस्कार के बाद ही गृह हो जाता है यज्ञोपवित हुआ विजाति का और यज्ञ पवित्र की बात उपनयन के बाद गुरुकुल में चला गया वहाँ ब्रह्मचारी और यति के नियम प्रायः एक जैसे है कोई पलाशदंड धारण करता है मुझ की मेखला धारण करता है जटा धारण करता है कमंडल धारण करता है आज जब तक वह समावर्तन नहीं कराता है तब तक, तक घर में उसके कोई जातक अथवा मृतक सूतक हो जाए तो ब्रह्मचारी को जातक मृतक सूतक स्पर्श नहीं करता ये बात ध्यान में है ना वेदाचार्य जी क्योंकि उसने मौजीय व्रत ले रखा है तो जैसे सन्यासी को जातक मृतक सूतक का स्पर्श नहीं होता ऐसे ही ब्रह्मचारी को जातक मृतक सूतक का स्पर्श नहीं होता आप सोचिए कितनी बड़ी बात अब 25 वर्ष तक उसको निवृत्ति का अभ्यास करना है अब इतने लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अग्नि की गाय की गुरु की सेवा करने के बाद वेदों का स्वाध्याय करने के बाद भी यदि विषय के संस्कार सर्वथा विगलित नहीं हुए हैं, तनिक भी मन में प्रवृत्ति है तो गुरुजी कहते हैं अब भैया पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारी पूरी हो गयी और अब उत्तम मुहूर्त में उसका समावर्तन कराते उसको घर भेजते थे और फिर दूसरी विधि थी कि अब तुम ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करके ग्रह शाश्रम में जाओ पर वहीं अटक मत जाना ग्रह शाश्रम में पचास वर्ष की आयु तक रहना पचास वर्ष जीवन के जैसे ही पूरे हो जाएं कि फिर वानप्रस्थ स्वीकार कर लेना और फिर वानप्रस्थ के बाद फिर संन्यास ध्यान मेरी बात दो विधिया है ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजय द्विती श्रुति ही ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में चला जाए एक विधि दूसरी विधि आश्रमात आश्रम गच्छे। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ गृहस्थ से वानप्रस्थ वानप्रस्थ से संन्यास तो इसका मतलब क्या है छूटना ही धर्मोपदेश का प्रयोजन है धर्माचरण का फल है निवृत्ति प्रवृत्ति धर्माचरण का फल नहीं पूर्ण ज्ञान वैराग्य होगा तो छूट जाएगा सब कुछ और भगवान का पूर्ण प्रेम जागृत होगा तो भी सब छूट ही जाएगा श्रीमन महाप्रु जी का चरित्र देख रहे हैं हम लोग कैसी विकट परिस्थिति श्री चैतन्य महाप्रभु जी सत्तर वर्ष से ऊपर की वृद्धा माता सची माता घर में पंद्रह सोलह वर्ष की विष्णुप्री आयु क्या आयु होती पंद्रह सोलह वर्ष की और महापुरुष समय सब त्याग कर संन्यासी हो गए छोड़ना नहीं पड़ेगा छूट जाएगा होवे तो सही ज्ञान उत्पन्न होवे तो सही प्रेम उत्पन्न प्रेम जगे तो सही आप लोग कहेंगे ये तो बहुत पुरानी बात हो गई अभी नई बातों में हम आपको बात बताते हैं हमारे ब्रज के महान संत पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्त जी महाराज पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज आप उनके जीवन चरित्र को पढ़िए जिस परिस्थिति में पंडित जी ने त्याग किया है हमको सुनाने की आवश्यकता नहीं है आप उनका चरित्र पढ़ लीजिए श्रद्धे श्री रामदास जी मास्टर बाबा ने उनका चरित्र लिखा है उसको आप पढ़िए कैसी परिस्थिति में पंडित जी ने त्याग किया है आप सोच नहीं सकते हैं। चरित्र पढ़ के देख लेना नहीं तो उस समय ज्यादा हो जाएगा ठीक से आप रास्ते पर चलेंगे प्रवृत्ति के मार्ग पर भी ठीक से चलेंगे ये प्रवृत्ति ही एक दिन आपको निवृत्ति तक ले जाएगी। ठीक से चलने का मतलब है प्रवृत्ति में जो करने की जैसी व्यवस्था ऋषि मन ने बनाई है उसके अनुरूप अंश हो इन विषय विरा भवन बसवा हृदय बहुत पुतला जन्म गयो हरि भय हरिमो अब हम एक बात पूछ रहे हैं झाजी विषयों से वैराग्य नहीं होता तो घर छोड़ते कैसे मनु जी कह रहे हैं हो ना विषय विराग भवन वसत बात चौत्पन्न वैराग्य नहीं होता तो घर छोड़ने की बात ही मन में कैसे आती है तो बताओ और जन्म गये हरि भजन में भक्ति बिन भगवान की भक्ति जीवन में नहीं होती तो भक्ति करने की बात ही मन में कैसे आती इसका आशय यह है कि वैराग्यवानों के हृदय में ही यह बात आती है कि हमारे मन में वैराग्य नहीं है भक्तों के ही मन में ये बात आती कि हमारा जीवन व्यर्थ चला गया हमसे भजन नहीं बन रहा है हम आप जी बार बार रो रो कर कह रहे हैं कि ये जन्म तो हमारा ऐसे चला गया अरे राम राम आपका जन्म चला गया प्रेमी के हृदय में प्रेम का समुद्र हिलोरें लेता रहता है पर उसको लगता है कि हमारे हृदय में तो प्रेम की एक बूंद तक नहीं हमारा हृदय तो रेगिस्तान बना हुआ है जिसमें एक बूंद कहीं पानी है ही नहीं रस है ही नहीं हमारे कहने का आशय है मनुजी महाराज परम ज्ञानवान है मनुजी महाराज परम वैराग्यवान है और मनुजी महाराज परम भक्त हैं लेकिन यही इस अध्यात्म पथ की विशेषता है कि जितना ज्ञान बढ़ता उतना वो कहता हमें ज्ञान नहीं जितनी भक्ति बढ़ती कहता हमारे में भक्ति नहीं जितना वैराग्य बढ़ता है उतना समझता कि हमारे जीवन में वैराग्य जी का अभाव है वैराग्य बढ़ता कैसे है और वैराग्य घटता कैसे है। ये बात समझ लेने की जब हम अपने वैराग्य से संतुष्ट हो जाते हैं तो हर हमारा वैराग्य घटने लग जाता घटते घटते समाप्त हो जाता फिर हम सोचनीय हो जाते हैं जैसे विनु विराग संन्यासी हम शोक के योग्य हो जाते हैं यही बात भक्ति के संबंध में यही बात वैराग्य के संबंध में हम अपने वैराग्य से संतुष्ट हो जाएंगे तो वैराग्य शिथिल हो नहीं हमेशा हमारे मन में अपने वैराग्य को ले न्यूनता का अनुभव होता रहना चाहिए अरे हमारे में वैराग्य कहा अरे हमने मान लो अन्न छोड़ दिया तो कितने पशु पक्षी है वो फल खा के ही रहते हैं अन्न नहीं खाते है तो हमने अन्न छोड़ दिया तो क्या बहुत बड़ा वैराग्य हो गया मान लो हमने कपड़ा छोड़ दिया तो चौरासी लाख योनियों में कितने शरीर जो कपड़े पहनते हैं कपड़ा छोड़ दिया तो हमारा क्या हमने क्या छोड़ दिया ये बात हम बहुत बड़े वैराग्यवान है हमने अन्न छोड़ दिया हमने तो जल ही छोड़ दिया हम तो गुफा में रहते हैं बस वहीं से उल्टी गिनती शुरू जो कुछ करो पर उसमें संतुष्टि नहीं यही बात भजन में भजन में यदि हम संतुष्ट हो जाएंगे तो भजन घटने लग जाएगा भजन में असंतुष्टि बनी रहनी चाहिए साधन में असंतुष्टि बनी रहनी चाहिए और अतृप्ति के बीच में ही तृप्ति होती है अतृप्ति के बीच में ही तृप्ति होती है ये विशेषता है वैराग्य उत्पन्न हुआ मनुजी जी को वैराग्य तो था ही और एक आदर्श उन्हें स्थापित करना था कि धर्मनिष्ठ व्यक्ति को चारों आश्रमों में क्रमश जाना चाहिए यह अपने आचार से प्रतिष्ठित करना था इसलिए बरबस राज सुतना नारी समेत गवर्ण बन की बरबस अर्थ क्या है इससे एक शिक्षा भी मनु महाराज ने बड़ी सुंदर शिक्षा बड़े ध्यान से सुनेंगे आप संसार के लायक जब तक बने रहोगे तब तक, तक संसार आपको छोड़ने वाला नहीं है चाहे बूढ़े हो जाओ चाहे हाथ पैर हिलने लग जाएं, कांपने लग जाएं, यदि तुम काम के हो गए उस संसार के तो मृत्यु सैया पर पड़े हो गए तो भी मरे मराए का अंगूठा लगवाने लोग पहुंच जाएंगे आखिरी में कुछ न कुछ बयान लेने के लिए पहुंच जाएंगे आप संसार के लायक बने रहिए बस संसार आपको छोड़ेगा नहीं न बेटा छोड़ेगा न बेटी छोड़ेगी ना मकान छोड़ेगा ना दुकान छोड़ेगी कोई नहीं छोड़ेगा तब क्या करना है बोले बरबसराज सुतेंद्र पुदीना बरबस कार्थ है देखो बेटा उत्तान पार हमने जो दुकान लगाई थी अब हमारी दुकान पूरी हो गई हमने समेट ली अपनी दुकान अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने नहीं नहीं पिताजी अभी तो हम बालक हैं आपकी छत्र छाया लंबे समय तक चाहिए बोले कुछ नहीं अब तुम संभालते हो तो संभालो और तो नहीं मैं चला इसको कहते बरवस राज ऐसा ही करना चाहिए परम श्रद्धेय प्राप्त स्मरणीय पूज्य आचार्य प्रकाश जी अयोध्या वाले महाराज जी बहुत अच्छी बात कहते थे आचार्य श्री कृपा जी कहते थे कि संसार के लोग हमें लात मार के भगाने ऐसी परिस्थिति अपने जीवन में क्यों आने देते हो बुद्धिमानी इसमें है आपका विवेक इसमें है कि वे तुम्हें ठुकराने उसके पहले तुम संसार में ठोकर मारकर चल दो प्रसन्न एक बात हम कह रहे हैं अनाथालय वृद्धाश्रम ये सनातन धर्म की व्यवस्था नहीं है ये वृद्धाश्रम किसने बनाए हमने आपने बनाए वृद्धाश्रम क्यों बने वृद्धाश्रम क्यों बने हमने बनाए इसलिए बने क्योंकि हम समय से संसार का त्याग नहीं कर सके समय से संसार त्यागना चाहिए समय से संसार त्यागोगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये प्रेरणा मिलेगी मेरे दादाजी मेरे नाना जी अंतिम समय वृंदावन में ही थे किसी से कोई मतलब नहीं रह गया था केवल भजन करते थे तो हम भी अपने नाना जी दादाजी मामा जी के जैसा जीवन हम भी व्यतीत करें ये प्रेरणा आगे की पीढ़ी को प्राप्त होगी नहीं तो उनसे तिरस्कृत हो तुम्हें किसी वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा वे कोई प्रेरणा नहीं ले पाएंगे उनका जीवन भी अभिशक्त हो जाएगा और ज्ञान वैराग्य से शून्य तुम्हारे लिए वृद्धाश्रम भी काराग्रह के जैसा बन जाएगा उसमें तुम सुखी नहीं रहोगे हमारी संतान हमें वृद्धाश्रम में भेजे ऐसा क्यों सोचते हो भाई उसके पहले ही तुम सब कुछ त्याग कर चल पड़े एक ब्राह्मण को हमने ऐसा देखा है हमारे पूज गुरुदेव भक्तमाली जी के वे अनुगत थे अध्यापक थे उनकी नौकरी जिस दिन पूरी हुई तो विदाई समारोह हुआ गाजे बाजे से लोग उनको उनके घर तक पहुँचाने आए रिटायर्ड तो होते ना तो बाजा बाजा बजा के ले जाते हैं तो बाजा बजा के उनको घर तक पहुंचाया, बड़ा उत्सव था खूब उपहार आए लोगों को उपहार बांटे उन्होंने भोज भंडारा हुआ बुदेलखंड की बात है सारा उत्सव खत्म हो गया तो एक ही लड़का उनका उन्होंने अपने लड़के को बुलाया बोले देखो हम हो गए सेवा निवृत्त, अब जिसलिए हम पैदा हुए हम वो काम करेंगे भजन करेंगे अब जीवन तो साधक उनका पहले से ही था लेकिन बोले अब हम केवल भजन करेंगे संसार की कोई प्रवृत्ति नहीं करेंगे हमारी पेंशन तुम ही रखना तुम ही लेना तुम उपयोग करना पुत्र भी उनके अध्यापक ही थे हमें कोई अपेक्षा नहीं है हम 24 घंटे में एक समय प्रसाद पाएंगे मौन रहेंगे एकांत में रहेंगे अपने समय से उठेंगे समय से सब काम करेंगे पहले से लिखापढ़ी करा लो आगे तुम किसी बात में हमारे से असंतुष्ट मत होना नहीं तो हम चित्रकूट जाकर भजन करने का हमने निश्चय कर लिया। अब बोले तुम्हारी माँ उसको मोहमता ज्यादा है वो तो घर छोड़ने की बात सोच नहीं सकती है इसलिए एक बात जरूर एक भैया वो उसकी मोहमता है तो उसकी सेवा करते रहना सब ने पीछे पड़ के कहा कि नहीं आप कहीं मत जाओ यहीं रहो सब के आग्रह को उन्होंने मान लिया इस तर्थ पर कि जिस दिन हमारे सामने संसार की प्रवृत्ति की कोई भी बात तुम लेके आओगे बुरी भली व्यवहार की और जिस दिन हमारे साधन में विक्षेप होगा उसी दिन हम चित्रकूट चले जाएंगे और ऐसे जीवन उनका हुआ आदर्श जीवन कि एक सन्यासी का इतना सावधान और वैराग्यपूर्ण जीवन नहीं हो सकता जैसा जीवन उनका घर में रहकर हुआ भैया जी दो बजे रात को उठ जाते थे तीन बजे तो घर से निकल पड़ते थे नदी जाकर स्नान करके आ जाते तो दिन भर अपने साधन में रहते थे उपनिषदों में बड़ी श्रद्धा थी उनकी उपनिषदों का पाठक्रम सब करते थे उपनिषद जो ईशादी उपनिषद हैं गीता जी का ब्रह्म सूत्र का पढ़े लिखे व्यक्ति से गीता जी से पढ़ते थे बाकी नाम जब करते थे और ऐसे ही भजन करते करते भगवत धाम गये महाराज जी ने कहा था उज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने उनके लिए कहा था कि पंडित जी ये नित्य संन्यासी है क्या कहा था जेयस्त नित्य सन्यासी यो न कांशती जीवन मुक्त पुरुष है ये दो बात महाराज जी ने कही थी उनके लिए ये नित्य सन्यासी है और ये जीवन मुक्त पुरुष है महाराज जी कहते थे कि व्यक्ति दृढ़ निश्चय हो और सावधान हो तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं जहाँ है वहीं रहकर पूरी तरह निवृत्त हो सकता है भीतर से निश्चय करना पड़ेगा लेकिन ऐसी परिस्थिति न हो तो किसी पवित्र तीर्थ में जाकर किसी सतपुरुष के आश्रय में जाकर के अपने शेष जीवन को निवृत व्यतीत करना चाहिए पुत्र को समला करके पत्नी के सहित बन में गए तीर्थराज श्री नैमिषारण्य में पहुंचे जो नैमिषारण्य अत्यंत पवित्र तीर्थ है साधकों को सिद्धि देने वाला है अनेक ऋषि मुनि महात्मा वहाँ निवास करते हैं वहाँ श्री मनु जी महाराज पढ़ाए हमारे जितने इतिहास पुराण हैं, वे सब नैमिषियों उपाख्यान से ही आरंभ होते हैं नैमिशारण्य की चर्चा सभी ग्रंथों में कौनक जी महाराज अठासी हजार ऋषियों के सहित नैविशारण्य का आश्रय लेकर के ही साधन करते हैं वहीं सूत जी उनको महाभारत की कथा सुनाते हैं वहीं अठारहो पुराणों की उपपुराणों की कथा सुनाते हैं वो तो बहुत बड़ी व्यासपी है और तो आज भी नैविशारण महान ऋषियों की भूमि है अनेक महापुरुष वहां प्रकट होते रहते हैं परम पूज्य श्री राम मंगलदास दास जी महाराज गोकुल भवन वाले महाराज जी वो भी नैमी क्षेत्र का ही उनका जन्म था पूज्य बाबा श्री रघुनाथ दास जी महाराज बड़ी छावनी के संस्थापक उनका जन्म भी नैमी क्षेत्र का ही था हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज उनका प्राकट्य नैविशारणिक क्षेत्र का ही था तो नैविशारण में आज भी विभूतियां प्रकट होती रहती एक महापुरुष ने तो ऐसा कहा था कि इस युग में भी कोई शताब्दी ऐसी नहीं जिसमें कोई विशिष्ट महापुरुष ने नैविशारण में प्रकट न हुआ ये आप शोध करके देखिए हर सदी में कोई न कोई बड़ा महापुरुष नैमिशारण की धरती पर प्रकट हुआ अति पुनीत साधक से विदाता और वहाँ श्री मनु जी महाराज चल पड़े हैं जा रहे हैं शत्रुपा जी के साथ उनकी कैसी शोभा हो रही है पंथ जात सोहे मत धीरा ज्ञान भक्ति जन धरे शरीरा ऐसे लगता है मानव ज्ञान और भक्ति स्वरूप धारण करके रास्ते पर चल रहे हो मूर्तिमंत ज्ञान है श्री मनु महाराज और मूर्तिमती भक्ति है श्री शत्रुपा जी अब यहाँ एक बात है कि श्रीमद भागवत महात्मा के अनुसार भक्ति माता है और ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हैं और यहाँ मनु शत्रुपा दंपति है पर एक को ज्ञान की उपमा दी जा रही है और एक को भक्ति की उपमा दी जा रही है यदि उपमा सर्वांश में घटित नहीं होती है एक देश में ही घटित होती है उपमा लेकिन यहाँ एक संकेत यह भी समझना है कि अब तक दाम्पत्य भाव है लेकिन अब जब गृहत्याग करके चले हैं तो अब दाम्पत्य भाव नहीं है यही एक बात वैराग पुरुष अपनी पाणिक गृहिता पत्नी को भी माता की दृष्टि से ही देखता है हमारे नियम है ग्रह साश्रम छोड़कर जो सन्यासी होते हैं उनको अपनी पत्नी से भिक्षा मांगने की विधि है अपने पत्नी के सामने भिक्षा पात्र करें घर जाकर के और भगवती भिक्षाम में देही माता भिक्षाम में देही कहकर भिक्षा की याचना करें माता कहकर भिक्षा मांगे इसका अर्थ है कि तुम हमारी अधिकृता पत्नी रह चुकी हो हमारी संतति को बढ़ाने वाली रह चुकी हो लेकिन आज इस पवित्र वेशभूषा को धारण करने के बाद संसार की स्त्रियों की तो चले क्या तुम मेरी पानी हो लेकिन अब मैं तुम्हें भी अपनी माता के भाव से ही देख रहा हूँ इसलिए माता कहकर विक्षा ग्रहण करना ऐसी परंपरा महापुरुषों में रही है ज्ञान भगत जन घरे सरिरा वहाँ पहुँच के गोमती जी में स्नान किया है गोमती का महात्म्य पुराणों में बहुत अधिक है बड़ी पवित्र नदी है गोमती और श्री स्वयं मनु महाराज शत्रुपा जी के साथ आए हैं यह जानकर के बड़े बड़े सिद्ध मुनि ज्ञानी महापुरुष श्री मनु जी का दर्शन करने आए हैं मनु जी ने सब ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया है और जहाँ जहाँ तीरस रहे सुहाए मुनि ने सकल सादर करवाए ऋषि महर्षियों ने चौरासी को स्नेवी सालिणी की यात्रा कराई सब तीर्थों का दर्शन कराया इसका आशय क्या है समझे इसका आशय है की आप तीर्थ में जाकर स्वयं दर्शन करके आएंगे या किसी गाइड के माध्यम से दर्शन करके आएंगे तो तीर्थ के तीर्थत्व का प्रकाश नहीं होगा किंतु आप किसी तीर्थवासी महापुरुष के मार्गदर्शन में तीर्थ का दर्शन करके आवेंगे तो तीर्थ अपनी महिमा का प्रकाश आपके अंतकरण में करेगा आपको तीर्थ दर्शन का पूरा लाभ होगा वृंदावन में आओ तो किसी संत का दर्शन करो तो धाम का दर्शन होगा नहीं तो धाम में आकर भी धाम का दर्शन नहीं होगा ऋषियों ने तीर्थ कराए अब अत्यंत कठोर तप कर रहे हैं मनु महाराज तब करते करते शरीर कृष हो गया है केश पिंगल वर्ण की विशाल जटाओं के रूप में परिवर्तित हो गए हैं बलकल वस्त्र धारण करते हैं संतों के मध्य रहकर के पुराणों की कथाओं का श्रवण करते हैं और द्वादश अक्षर मंत्र का निरंतर जप करते हैं द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य जप सहित अनुराग वासुदेव पद पंकु दंपति मन अतिला अत्यंत प्रेम पूर्वक अक्षर मंत्र का जप करते हैं और भगवान वासुदेव के चरण कमलों का ध्यान करते हैं दोनों पति पत्नी मंत्र का जप करते हैं दोनों का मन भगवान के चरण कबलों में लग गया रुद्रयामल में रुद्रयामल नामक ग्रंथ है रुद्रयामल में जो अयोध्या महात्म है उस अयोध्या महात्म में ये लिखा है भगवान श्री राम के मंत्रों में द्वादशाक्षर मंत्र को मूल श्री राम मंत्र रुद्रयामल में कहा गया और उस रुद्रयामल में यह भी लिखा है कि श्री राम नवमी के दिन राम जी की जन्मभूमि का अयोध्या में दर्शन करके और द्वादशाक्षर मंत्र से ही उनका पूजन करना चाहिए रुद्रयामल में लिखा है अयोध्या महात्मा इसका तात्पर्य है कि द्वादशाक्षर मंत्र श्री राम मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र श्री नारायण मंत्र है और द्वादशाक्षर मंत्र श्री कृष्ण मंत्र है ये ऐसा विलक्षण मंत्र है द्वादशाक्षर साक्षर कि आप रामोपासक हो तो द्वादशाक्षर साक्षर जपें आप नारायण स्वरूप के उपासक हो तो द्वादशाक्षर साक्षर जपें और आप कृष्णोपासक हो तो द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें अब देखिए द्वाद के जब से मनु शत्रुपा को अनादि नित्य सिद्ध दिव्य दंपति परब्रम्ह परमात्मा श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा है और इसी द्वाद मंत्र के ही जब से मनु जी के पोता पौत्र ध्रुव जी को श्री मधुबन में भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन हो रहा है और इसी द्वादशाक्षर मंत्र के जब से द्वापर में चंद्रहास जी को मुरली मनोहर श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है इसका तात्पर्य क्या है कि आप अब ये बात सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे न करो लेकिन हमारी ऐसी मान्यता है कि भगवान में भेद नहीं भगवान के मंत्रों में भेद नहीं किसी भी मंत्र का जप करके किसी भी स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है और जपना तो है ही नहीं खाली पर निंदा पर चर्चा में समय व्यतीत करना है एक बड़े सिद्ध पुरुष थे उन्होंने अपने शिष्य को वो ब्रिजवासी थे कोसी के थे वो जो शिष्य उनकी बात बता रहे हैं, तो उनको उनके गुरु जी ने बड़े सिद्ध पुरुष थे उन्होंने उनको द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया था अब वो जबते जबते बूढ़े हो गए और अच्छे वैद्य थे वो भगवान भजनाश्रम में भी पहले दवाइयाँ बनाते थे अब पता नहीं बनाते हैं कि नहीं तो उस, उन दवाइयों के निर्माता वैध भी थे अच्छे वैद्य थे तो उनको किसी महात्मा ने कह दिया कि अरे तुम्हारे गुरुजी ने तो तुमको ठग लिया राम मंत्र तो तो उनको दिया ही नहीं तुमको तो द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र दे दिया गुरुजी ने तुम्हारी ठग लिया तुमको और तुमको तो राम मंत्र ले लेना चाहिए बड़े दुखी हो गए बेचारे भोले आदमी थे ब्रजवासी थे हमारे महाराज जी भक्तमाली जी के पास आए वे महाराज जी हमारे गुरु तो बड़े सिद्ध पुरुष थे उन्होंने हमको जो दिया हुई हम जपते हैं और हमको महात्माओं ने तो तुम्हारे गुरुजी ने राम मंत्र नहीं बताया तुमको छिपा लिया हमारे इष्ट तो राम जी ही हैं और हम कुर्वाद तो साक्षर के जप करते हैं तो हम भी वहीं बैठे थे उस समय महाराज जी ने ये व्याख्यान दिया जो भाव हम दे रहे हैं ये महाराज जी के मुखारगंज से सुनी हुई बात आपको बता रहे है महाराज जी ने कहा की रुद्रमल में अयोध्या महात्मा में श्री राम मंत्र के रूप में वासुदेव मंत्र का वर्णन है इसलिए आपको राम मंत्र ही दिया आप निश्चिंत हैं कि जब वो वैद्य जी प्रसन्न होके वैद्य जी गए लोग बहुत जल्दी कह देते हैं कोई राम जी का उपासक है तो राम जी के उपासक को भी लोग बहका देंगे कोई कृष्ण भगवान का उपासक है तो कृष्ण भगवान के उपासक को भी बहका को देंगे कोई नारायण भगवान का उपासक है उसको भी बहका देंगे बहसा देते नहीं बहका देते अरे तुम यहाँ कहाँ पड़े हुए तो तुमको हो गई नहीं तुम यहाँ से कुछ ऊपर उठो और कुछ आगे बढ़ो लेकिन नहीं आपके सदगुरुदेव भगवान ने जो आपको उपासना पद्धति बताई है जिस मंत्र का उपदेश किया है उसी में अत्यंत निष्ठा करते हुए आप जप करिए और उस उपास्य तत्व का अनुभव कीजिए उस एक तत्व का अनुभव होने के बाद सबका अनुभव हो जाएगा कुछ अज्ञात नहीं रह जाएगा सबका अनुभव हो जाएगा एक के अनुभव से सबका अनुभव होगा और एक का अनुभव नहीं होगा किसी का नहीं इसलिए द्वादशाक्षर मंत्र का जब करके ये द्वादशाक्षर मंत्र के संबंध में लिखा है यम सप्त रात्र प्रपठन कुमान पश्यति के केवल सात दिन सात रात्रि तक अंतर्मुख होकर के कोई हिस्सा जब कर ले तो आकाशचारी सिद्धों का दर्शन होने लग जाता है कुमान पश्यति तिखे पर द्वादशाक्षर मंत्र की भी बड़ी दुर्दशा लोगो ने की है लोग ढोल मंजीरा बजा करके और संगीत में द्वादाक्षर का कीर्तन करते हैं जबकि नारजी स्वयं कह रहे हैं जप्यच परमो गुहिया सूर्य काम में इंद्रपात मज हे राजकुमार ध्रुव ये मंत्र जप का मंत्र है अत्यंत छिपाने योग्य मंत्र है ये कीर्तन का मंत्र नहीं है पर प्राय भागवत के वक्ता द्वादश अक्षर मंत्र को माइक पर बोलते हैं, खूब कीर्तन कराते हैं भैया नाम कीर्तन करो पर जिस मंत्र की विधि केवल जब की है उसका तो जब ही करो दूसरा भाव हमारे मन में तो भेदी नहीं है तो द्वादश अक्षर मंत्र के जब से उनको सीताराम जी का दर्शन हो गया हमें तो कोई समस्या नहीं है लेकिन जो लोग कहते है की भाई राम मंत्र तो राम मंत्र तो छह अक्षर का है फिर द्वादश अक्षर क्या है तो एक और भाव है रसिकों का भाव छ अक्षर का राम मंत्र और छह अक्षर का जानकी मंत्र एक बीजाक्षर राम शब्द से चतुर्थी का एक वचन फिर नमा पद ये संयक्षर मंत्र का स्वरूप हो गया फिर एक बीजाक्षर पर सीता शब्द से चतुर्थी का एक वचन और अंत में स्वाहा अथवा नमः पद दोनों है कहीं नमः भी है और कहीं स्वाहा भी है एक ही लगाना है। स्वाहा का भी वही भाव है नमः का भी वही भाव है तो अक्षर, अक्षर, अक्षर मंत्र के और छ अक्षर जानकी मंत्र के दोनों मिलाकर कितने हुए द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य जब कहीं सहित अनुराग माने युगल मंत्र का जब करते थे श्री राम मंत्र और श्री जानकी मंत्र का जब करते थे और जब मंत्र की सिद्धि हुई तो मंत्रार्थ के रूप में श्री सीता राम जी का दर्शन हो गया बोलो श्री सीता राम जी महाराज की जय शल कंद का आहार करते थे और भगवान का निरंतर स्मरण करते थे बड़ी कठोर तपस्या करने लगे अंत में कंदमूल फल खाना भी छोड़ दिया केवल जल पी करके आप कठोर तप करने लगे अंत में आपने जल भी छोड़ दिया और निरंतर मन में एक ही अभिलाषा होती थी परम तत्व को परास्पर पर तत्व को हम अपने नेत्रों से देखें, कौन बोले देखिए ये नहीं परम प्रभु सोई किसको अगुण अखंड अनंत अनादि जी चिंत ही जहि वेदन रूपा निजानंद निरूपाधि अनूपा जो अगुण है अखंड है अनंत है अनादि है परमार्थ तत्व के ज्ञाता महर्षि ब्रह्म ज्ञानी जिनका निरंतर चिंतन करते हैं वेद जिनका नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप है जो अनुपम हैं, और वो कैसे हैं? है शंभु शम्भुर विष्णु भगवाना उपजहि जासु नाना अनेकों शंकर अनेकों ब्रह्मा और अनेकों विष्णु जिनके अंश से उत्पन्न होते हैं, और ऐसे इतने बड़े होकर भी भगवान अपने सेवक के अधीन हो जाते हैं भक्तों के लिए अवतार ग्रहण करते हैं ऐसे ऊ प्रभु सेवक बस अगत ही तुलीलाई यह बात भी शास्त्रों में लिखी है यदि यह बात श्रुति में स्मृति में पुराण में धर्मशास्त्र में लिखी है और वह सत्य है तो हमारे पूज ही अभिलाषा तो हमारे मनोरथ की पूर्ति हो और यह दृढ़ संकल्प लेकर के आप तब करने लगे अब देखिए मनु जी के मन में केवल एक इच्छा है भगवान के साक्षात्कार की उनके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं किसी लौकिक पार लौकिक भोग की सूक्षमाति सूक्ष्म वासना भी उनके चित्त में पूर्ण निष्काम भाव से वो कठोर तप कर रहे केवल और केवल भगवत साक्षात्कार के लिए इस प्रकार से तपस्या करते करते जल का आहार करते करते छह हजार वर्ष व्यतीत हो गए यही विधि बीते वर्ष शठ सहस धार जल पीते पीते केवल छह हजार वर्ष व्यतीत हो गए फिर सात हजार वर्ष तक संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार सात हजार वर्ष तक केवल वायु का आहार करके रहे फिर दस हजार वर्ष के लिए वायु का आहार भी त्याग दिया पूर्ण कुंभक में प्राणवायु को रोक करके और एक चरण पर खड़े होकर के मनु भी एक पग पर खड़े हैं, शत्रुपा जी एक पग पर खड़ी हैं, और वो कठोर तप में प्रवृत्त हो गए दस हजार वर्ष तक वायु का भी आहार नहीं किया कुंभक में प्राण वायु को रोक करके आपने तप किया और ऐसा तप आज के पहले सृष्टि में न तो किसी ने किया था तो न आगे कोई कर सकता है विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा माँ बर बहु भाती परम धीर नहीं चला चलाए बार बार श्री ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शंकर जी बार बार मनु जी के पास आते हैं बार बार कहते हैं वत्त वर मांगो वर मांगो लेकिन वे कुछ नहीं बोलते हैं अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा तदपि मना मन ही नहीं पीरा अस्थि मात्र शरीर केवल हड्डी का ढांचा जैसा होता गया शरीर सतयुग में अस्थिगत प्राण थे हड्डी में ही प्राण थे इसलिए प्राचीन काल में हड्डी रह गई तो भी प्राण रह जाते थे पर कलयुग में कलौ अन्नगत प्राणा कलियुग में प्राण अन्नगते हैं। इसलिए कलयुग में ये विधि नहीं है कि आप सब कुछ त्याग दीजिए यहाँ तो भैया जितने में शरीर ठीक ठाक रहे उतना आहार शुद्ध सात्विक आहार लेकर के ही साधन करना चाहिए अब जब विधि हरिहर तब देख के अपारा मनुष्यीप आए बहुबारा और वो भी अनेकों बार आकर त्रिदेव चले गए और श्री मनु जी की समाधि भंग नहीं हुई तब अंत में भगवान द्रवित हो गए नित्य साकेत बिहारी श्री सीताराम जी अत्यंत द्रवित हो गए और आकाशवाणी हुई मांग परम गंभीर गृप शनि परम गंभीर कृपा मृत में शनि हुई वाणी भगवान की प्रकट हुई अब देखो आए तो ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी थे और आके बोले भी लेकिन उनकी बोली श्री सीताराम जी की राम जी की जो बोली है उसकी महिमा क्या है अभी राम जी सामने नहीं आए केवल सरकार की बाणी श्रवण में पड़ी है और तो बाणी पढ़ते ही मृतक जिया गीरा सुहा भवन मृतक शरीर में भी वाणी पड़े तो पुनः प्राणों का संचार हो जाए ऐसी वाणी जैसे ही कर्ण रंध्र ऐसी भीतर प्रविष्ट हुई तो ऐसे हो गए मनु शत्रु का जैसे मानो आज ही ब्रह्मावर्त से चलकर आए हो एकदम हृष्ट पुष्ट शरीर हो गया अमृत के समान वचन सुन कर के शरीर में रोमांच हो गया प्रफुल्लित हो गए साष्टांग प्रणाम किया माता सत्रुपा ने पंचांग प्रणाम किया और फिर भगवान से प्रार्थना करने लगे हे भगवंत आप अपने सेवक अपने आश्रित जन के लिए उसके मनोरथ की पूर्ति के लिए आप ही कल्प वृक्ष हैं आप ही कामधेनु हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव इनके द्वारा भी आपके चरण रज की बारम्बार वंदना की जाती है आप सेवन करने वालों को सुलभ हैं, संपूर्ण सुखों के प्रदाता हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं और चराचर चर के स्वामी नाथ आप अनाथों का कल्याण करने वाले हैं जो अनाथ हित हम पर तो प्रसन्न हुई यह भर दे अनाथों का परम कल्याण करने वाले नाथ आपका यदि हमारे ऊपर बड़ा स्नेह है आपकी कृपा है तो आप हमें यही वर दें जो स्वरूप वसि शिव मन माही ये कारण मुनि जतन करा ही भगवान शिव के हृदय में जो स्वरूप निवास करता है जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि साधन करते हैं काग स्जी के मन रूपी मान में जो स्वरूप राजहंस के समान विहार करता है जिसको वेदों ने सगुण निर्गुण कहा है ऐसे भगवान के स्वरूप को हम आख भर के देखें, ऐ हे स्वर्णागत वत्सल ऐसी कृपा करें और हम सबका मनोरथ यही होना चाहिए चाहे राम जी का दर्शन करना हो तो और मुरली मनोहर का दर्शन करना हो तो नारायण स्वरूप का दर्शन करना हो तो आपके जो भी इष्ट स्वरूप हैं उनका दर्शन आपको करना है तो यही एक संकल्प आपके मन में रहना चाहिए देख ही तो भरी उचन, करहु हम स्वरूप भर मोचन करह कृपा प्रणकार मोचन हम आख भर के उसको देख सकें हमारे यहाँ पीठ में जो मधुर स्वरूप है छोटे ठाकुर जी वो तो श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज के ही करकमल से विराजमान है यहाँ मंदिर में दो ठाकुर हैं एक ठाकुर जब मलुक पीठ की स्थापना मलुकदास जी ने की थी संबत 1725 में उस समय उनके द्वारा प्रतिष्ठित है और एक उनके बटुआ ठाकुर हैं जो युगल सरकार है मध्य में जो विराज रहे हैं सीताराम जी वो जमात में उनके साथ सदा विराजते थे उन्हीं ने सबको नतमस्तक किया था वो ठाकुर जी है सीताराम जी महाराज और ये जो बड़े सरकार हैं जब नवीन मंदिर प्रतिष्ठा हुई तो फिर ये बड़े सरकार विराजमान किए तो हमारे जो बड़े सरकार हैं इनका नाम है श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी प्रतिष्ठा का नाम नक्षत्र का नाम राशि का नाम यही है इनका श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी बोलो श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी महाराज की yes. नक्षत्र के अनुसार उनका नाम मी पर आया था तो पूज्य संत श्री गोपालचार्य जी महाराज ने अयोध्यानाथ मंदिर वाले महाराज जी ने श्री नित्य साकेत बिहारी नाम रखा और जो मलुकदास के ठाकुर जी हैं उनका नाम है ठाकुर श्री युगल किशोर जी उनका नाम क्या है युगल किशोर सीताराम जी हैं वो और जो तीन स्वरूप मधुर विराजमान के मलुकदासी ने उनका नाम है श्री मलुकपीठ बिहारी जी है सब मलुपीठ बिहारी जी और जो राधा कृष्ण के स्वरूप विराजमान है प्राचीन उनका नाम है श्री राधा रमन लाल जी ये हमारे घर के ठाकुर जी का परिचय तो जब बड़े ठाकुर जी विराजमान होने का भाव मन में बना तो हमारे मन में एक बात आई मैंने कहा भाई स्वरूप का निर्माण तो मूर्तिकार करेंगे लेकिन ठाकुर जी अत्यंत दिव्यतम स्वरूप में यहाँ विराज तो फिर हमने प्रेमी एक प्रेमी अनुरागी संत को कहकर श्री अयोध्या कनक भवन में उन्होंने मानसी का अनुष्ठान किया और इसी चौपाई का जप और इसी का संपुट लगाकर देखें हम स्वरूप भरी लोचन करहु कृपा पुनः मोचन और आप दर्शन करेंगे बड़े सरकार का तो देखें हम स्वरूप भरी लोचन ऐसा दिव्य स्वरूप है या तो हमको ऐसा लगता है या हमारी नजर ऐसी है लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये स्वरूप भी ऐसा अनुपम अद्भुत स्वरूप है दुनिया में कहीं चले जाओगे पर श्री मनुपीठ बिहारणी बिहारी जी जैसा मंगलमय स्वरूप अभी आपको हमारी बात का भरोसा न हो तो कुछ देर उनको निहार के देखना लाड़ और नेह की नजर से उनको देखना कितने प्यारे सागुदी बहुत प्यारे तो ये भी ऐसे ही प्रकट हुए और आपको भैया जी सुनकर आश्चर्य होगा जिस मूर्तिकार ने बनाया उसने दर्शन किया तो उसने कहा हमें ऐसे प्रकट कर ही नहीं सकते इतने सुंदर स्वरूप आप प्रगट भाई विज ने बनाए परंतु तो ठाकुर तो जी पे छोड़ दिया था कि प्रभु कोई भी निमित्त ही बनेगा आप सुंदरतम स्वरूप में जैसे आप विराजमान होना चाहते हैं हमारे मन के भाव के अनुरूप तो श्री ठाकुर जी उसी स्वरूप में यहाँ विराज कर हम सबको कृतार्थ कर रहे हैं दर्शन दे रहे हैं और भगवान की सेवा पूजा भी संत लोग बड़े भाव से कर रहे हैं ऐसे नहीं है की खाली कहीं कहीं हरिद्वार तरफ बड़े बड़े मठों में पोशाक तो खूब तो बढ़िया पहना देते है भगवान को पर सालों भर ठाकुर कांच में ही बंद रहते हैं और बस का भोग रख देते हैं क्योंकि वहाँ तो वैष्णव लोग जो भाव से भगवान के स्वरूप की उपासना करते हैं वो तो अन्य कहीं दिखाई नहीं पड़ती किसी का कहने से ठीक नहीं है लेकिन संतों ठाकुर जी का नित्य स्नान होता है ठाकुर जी नित्य पोशाक धारण करते हैं इसलिए पुजारियों को भी पूरा समय लगता है अभी हमारे कुछ सेवा में लगे हुए संत कह रहे थे कि लीला में बीच जाए बीच लीला में उसके जाना पड़ता भगवान के भोग का समय हो जाता है और और सेवा का समय हो जाता है तो इतनी पीड़ा न सेवा में मन लग रहा है महाराज जी और उधर लीला छोड़ते हैं तो मन में बड़ा दुख होता है तो फिर ने कहा भाई अभी लीला रिकॉर्ड हो जाएगी तो बाद में जब ये मेला वेला खत्म हो जाएगा तो जो स्थान में भगवान की सेवा में लगे हुए संत है उनके लिए उनके अनुकूल समय ऐसी तो पर्दे पर दिखाई जाएगी गौरांग लीला जिसमे सबको सुख मिल है सब प्रेमी है। भगवान की बड़ी करुवा बड़ी कृपा है हम प्रशंसा की बात नहीं कह रहे हैं लेकिन इस तरह कली काल में भी अभी भी श्रीधाम वृन्दावन में अनेक संत बहुत बढ़िया से भजन कर रहे हैं बहुत बढ़िया आहर निश्च भजन में लगे हुए ऐसे संत जिन्हें शरीर संसार से कोई प्रयोजन नहीं जिनके जीवन में हरितज जी की प्रयोजन नहीं और ऐसे ही संतों के भजन से हमारे जैसे प्रमादी भजन शून्य लोगों को रोटी मिल रही है कहीं भूखे मर जाए संतों के भजन से ही सब हो रहा है बोलो भक्तवत्सल भगवान की है आहा। भगवान भक्त वत्सल है कृपा निधान हैं और भक्त की पुकार सुनकर भगवान प्रकट हो गए बोलो श्री नित्य साकेत बिहारणी बिहारी जी महाराज की किस स्वरूप में प्रकट हुए नील नील, नील नील मणि नील नील भरसान लाजयन शोभा निरखी कोटि कोटि सतका नील सरो नील कमल के समान अंग कांति है कोमल हैं और सुगंधित हैं नील मणि नील के समान उनकी उज्जवल कांति है और नील नील धर श्याम सजल मेघ के समान ये श्याम हैं इसका अर्थ है कि देखो कमल कोमल होता है आशय ये है कि भगवान कोमल भी है और नीलमणि से अर्थ भगवान प्रकाशमय भी है और नीलधर श्याम इसका अर्थ है कि भगवान सरस भी है रसयुक्त भी है तीनों चीजें हैं भगवान में भगवान कोमल भी है भगवान प्रकाशमय भी है और भगवान अत्यंत सरस है जैसे सजल मेघ बरसे बिना नहीं रहता ऐसे ही सरकार कृपा की रस की प्रेम की वर्षा किए बिना रह नहीं सकते हैं आहा, अब कितने सुंदर हैं भगवान हम वर्णन नहीं कर सकते हैं गोस्वामी जी के शब्दों में भगवान की झांकी का हम सब दर्शन करें भगवान का दर्शन होगा हूँ आप, आप सबको भगवान का दर्शन होगा आप ध्यान से दर्शन करें शरद मयंक बदन सिवा चारु कपोल विधुकरण कर आप मुकुट के माया बन माला कहा दंदा, तो तर को कटि पर मनोहर लेख भवर चली चलू पजरा बतही जमानी बांबाजी तो भीतर न फूला आधी तरफी सभी निर्यात हो न याद रहने सब और जहीरों ने कारी अगली तरफी सुमार हमारी बुर्जिना रूप रूप रहे नयन की रुप रुप जैसे भागवत जी झांकियों का ग्रंथ है ऐसे ही रामचरितमानस मानसवी झांकियों का ग्रंथ है कितने सुंदर सुंदर ध्यान है इन चौपाइयों को केवल आप कंठस्थ कर लीजिए और धीरे धीरे एक एक का मन से उच्चारण करके भगवान का ध्यान कीजिए भगवान का निश्चित स्वरूप आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा वर्णन करते करते लगता है ठाकुर जी सामने खड़े ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप है श्री जानकी जी के सौंदर्य का अलग से वर्णन नहीं किया रघुनाथ जी के सौंदर्य का वर्णन किया और किशोरी जी के लिए केवल इतना कह दिया बाम भाग सोभति अनुकूला आदि शक्ति छविधि जग मूला भगवान के बाम भाग में सदा अनुकूल रहने वाली हैं तो बाम भाग में पर बाम भाग बाई नहीं रहती हैं जीवों के लिए जो सदा दाहिनी रहती है ऐसी शोभा की राशि जगत का मूल कारण श्री जानकी जी विराजमान हैं, जिनके अंश से अगणित उमा रमा ब्रह्मी प्रकट होती हैं, जिनकी भ्रुकुटी के तनिक टेड़ी कर देने से उत्पत्ति प्रलय संघार आदि की क्रिया होती रहती है ऐसी श्री जानकी जी बाई ओर बैठी हैं, बोलो भक्तवत्सल भगवान की अध्यात्म रामायण में जानकी जी ने कभी समय होगा तो हम सुनाएंगे अध्यात्म रामायण में जानकी जी ने हनुमान जी को तत्व का उपदेश किया है राम हृदय में तो जानकी जी कह रही हैं हनुमान जी से रामो न किंचित करो थी हनुमान ये राम जी तो अक्रिय हैं कुछ नहीं करते है कुछ नहीं करते हैं कुछ नहीं करते अरे कुछ तो करते होंगे कुछ तो करते होंगे तो किशोर जी बोली बस ये मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ऐसे मुस्कुराते रहते हैं तो फिर ये जो पूरा राम जी की लीला में जो बहुत कुछ राम जी ने किया धनुष तोड़ा तारका मारी अहिल्योद्वार किया ये सब कैसे हुआ महाराज जी स्पष्ट लिखा है जानकी जी कहती है जन्म से लेके महा रावण विजय तक और रावण विजय से लेकर अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठने तक सारी लीला मैं करती हूँ करती हूँ मैं और आरोपित हो जाते हैं राम जी लोगो को यही लगता है कि सब राम जी ने किया। पर ये तो मुस्कुराते रहते हैं और तार का उद्धार लीला मैंने की धनुर्वंग लीला मैंने की धनुष मैने तोड़ा ह हाँ। परशुराम जी के गर्व का विमोचन मैंने किया असुरों का संघार मैंने किया भक्तों पर कृपा मैंने की है सेतु का निर्माण मैंने किया है और राम राज्य की स्थापना भी मैंने ही की है राम जी कुछ नहीं करते सब कहते राम जी का किया राम जी राम जी कुछ नहीं करते और राम जी के सामने किशोरी जी झूठ बोल सकती हैं और वो भी हनुमान जी को वो भी राम जी के कहने पर कि इनको तत्व का उपदेश कर दो इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी भगवान करते हैं अपनी अचिंत शक्ति के द्वारा ही करते हैं शक्ति के बिना वे कुछ नहीं कर सकते इसलिए जो कुछ किया सब किशोरी जी का किया हुआ बोलो श्री जानकी जी की एक बार महाराज जी ने कहा था कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में अनेक संप्रदाय हैं उनमें पंच देवों के अलग अलग संप्रदाय हैं गणेश जी का संप्रदाय है गणेशोपासक संप्रदाय है। और सौर संप्रदाय है सूर्य नारायण का उपासक संप्रदाय उपासक संप्रदाय है शैव संप्रदाय और शक्ति का उपासक संप्रदाय जिसको शाक्त परंपरा कहते हैं और विष्णु भगवान को परत मान करके उपासना करने वाले वैष्णव कहे जाते वैष्णव संप्रदाय और एक बात महाराज जी ने कही थी महाराज जी ने कहा था कि कई बार शाक्त मत का और वैष्णव मत का मेल नहीं हो पाता उसका कारण है कि कुछ उपासना की पद्धतियां इस प्रकार की हैं, वो वैष्णव परंपरा की पद्धतियां अलग हैं और उस प्रकार की शाक्त परंपरा की बाम मार्ग की विशेषतर बाम तंत्र की जो साधना है उसकी पद्धतियां अलग है पर महाराज जी कहते थे ऐसा होने के बाद भी शक्ति के उपासक शाक्त हैं, पर वैष्णव शाक्त नहीं बैष्णव परम शाक्त हैं। कहते ये बात दूसरों के सामने कहोगे तो झगड़ा हो जाएगा कैसे परम शाक्त बोलिए हैं तो युगलोपासक पर इनकी उपासना में शक्ति की ही प्रधानता रहती है किशोरी जी की प्रधानता रहती है इसलिए युगलोपासक होने पर भी ये परम शाक्त हैं वृंदावन की उपासना में देखो राधा रानी सर्वोपरि है अयोध्या की उपासना में देखो जानकी जी सर्वोपरि है नारायणों उपासना में देखो लक्ष्मी जी सर्वोपरि है इसलिए बोले ये इसलिए बोले कोई विरोध नहीं है हाँ बोलो भक्तवत सर्व हम शाक्त हैं हम परम शाक्त हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की तो राम बाम सीता सोई वही सीताजी ही सब कुछ करती हैं सभी समुद्र हरिप बिलो की ऐसे भगवान को देख करके अपलक नेत्रों से मनु शत्रुपा भगवान का दर्शन कर रहे हैं तृप्ति नहीं हो रही भला तप्ति इनको होगी कैसे नहीं हो सकती है तो। भगवान के स्वरूप की विलक्षणता ही ऐसी है संसार का कोई भी सुंदर से सुंदर स्वरूप आपकी नजर में आ जाए तो प्रथम दर्शन में जितना आपको आनंद प्रद होगा वह स्वरूप द्वितीय तृतीय दर्शन में उतना अधिक नहीं होगा कम होता चला जाए होता चला जाता कि नहीं एक उदाहरण दे आगरा में लोग ताजमहल देखने जाते हैं एक बार दो बार देखोगे तो शायद अच्छा लगेगा और मान लो वहीं आपको रहना हो वहीं तो आप देखने जाओगे बार बार, बार आपकी इच्छा होगी देखने की। अरे देखे हम भी बचपन में एक बार देख देखे आए कुछ हाँ। लोगों के साथ महाराज जी ने भेजा था हमको उनको झांसी तक जाना था वो गाड़ी से जीप से आए थे तो उन लोगों का आगरा में ताजमहल देखने का कार्यक्रम था तो हम भी साथ ही थे तो इसलिए हम चले गए अलग से हमारी कभी वहां जाने की या देखने की मन में इच्छा उत्पन्न नहीं हुई वहां गए एक सज्जन वहां हमको मिले उन्होंने हमसे कहा अरे बाबा जी आप क्यों यहां चले आए ये तो मकबरा है आपका क्या यहां क्या काम लज्जा तो हमको लगी कि आप ठीक कह रहा है कि आप वृंदावन में रहते हो पर कहां रहे तो बाबा वृंदावन आप वृंदावन में इतने सुंदर सुंदर ठाकुर जी हैं वहां यहां आप क्या कुछ चले आए क्यों आए आप यहां ये तो मकबरा है एक मुसलमान बादशाह की प्रेसी मुमताज बेगम का मकबरा है आप मकबरा देखने आए आयो वो हमने कहा कि कुछ न कुछ उत्तर तो नहीं था श्रीमान जी हम मकबरा देखने नहीं आए हैं हम तो ये सुनते हैं दुनिया के सात आश्चर्य हैं उसमें ये इतनी पुरानी मार्वल की इमारत है कलाकृति यहाँ की देखने हम आए हैं और ये लोग साथ थे तो उनके साथ हम चले आए पर द्वारा उसे देखने की इच्छा नहीं हुई निश्चित वह विलक्षण कलाकृतियों से युक्त की उस जमाने की इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन द्वारा देखने की इच्छा नहीं क्या देखोगे आप सुंदर से क्या देखोगे कितना देखोगे लेकिन भगवान के स्वरूप में ये बात नहीं है कि आप एक बार देखने के बाद फिर देखने की इच्छा न हो जितना देखते चले जाओगे उतना अधिक देखने की छा तीव्र होती चली जाएगी अरे हमारे आपकी बात तो जाने दीजिए अनादि काल से अनंत काल से दिव्य दंपति श्यामा श्याम एक दूसरे को आँख भर के नहीं देख पाए काल से, अतृप्त ही बने हुए हैं आप आश्चर्य करेंगे न आज तक आंख भर के श्री जी ने ठाकुर जी को देखा न आज तक ठाकुर जी ने आंख भर के श्री जी को देखा प्रत्येक क्षण का दर्शन नवीन दर्शन होता है प्रत्येक समागम प्रथम समागम प्रत्येक मिलन प्रथक प्रथम मिलन और प्रत्येक दर्शन प्रथम दर्शन क्योंकि प्रति पल प्रति क्षण में ठाकुर जी का स्वरूप राधारानी की आंखों से देखो तो हर पल हर क्षण वो स्वरूप नवीन होता चला जाता है और ठाकुर जी की आंखों से श्री जी को देखो तो हर पल हर क्षण वो नवीन होते चले जाते इसलिए कभी तृप्ति होती नहीं निरंतर देखते रहने पर भी देखने से मन नहीं बन वृंदावन विहारी एक महात्मा थे बगल में रामकुंज में सन्यासी महात्मा थे रामकुंज वाले स्वामी जी भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे भैया जी उनको यमुना पुलिन में महाराज का दर्शन हुआ था प्रत्यक्ष बड़ी ऊंची अवस्था थी हमको एक संत ने बताया तो हम पढ़ने जा रहे थे रंगलक्ष्मी विद्यालय तो लोगों ने हमको उन संत ने कहा कि नहीं वो अस्वस्थ हैं दर्शन कर लो तो नाम तो हमने सुन रखा था कभी दर्शन मोहल्ले में ही थे पर हमने कभी दर्शन नहीं किया तो हम जाकर दर्शन करने चले मुझे चलो विद्यालय में देर हो जाएगी हो जाएगी संत दर्शन कर लेते हैं। उनके पास गए उनके पैर पर सूजन थी मुख पर सूजन थी और उसके दूसरे दिन तो उनका शरीर शांत हो गया माने हम मिले हैं उसके दिन में 11 बजे के करीब मिले हैं और दूसरे दिन हम दस साढ़े बजे जा रहे थे तो हम देखा उनका शरीर जा रहा है जमुना जी पी हमको अंतिम दर्शन हो गया उनका तो हमने उनसे पूछा बाबा को प्रणाम किया स्वामी जी को हमने उनको पूछा बड़े आनंद में बैठे थे पैर पे सूजन मुख पे सूजन वृद्ध शरीर ऐसे ऐसे झूम रहे थे हमने प्रणाम किया क्योंकि स्वामी जी स्वास्थ्य कैसा है उन्होंने तो नेत्र खोले और बोले कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें, तुम्हें एक नजर देखना है जिधर तुम छिपे हो उधर देखना बस यही बोलते रह गए हम पूछ रहे हैं आपकी तबीयत कैसी है वो कहते कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है तो दूसरे संत हमारे साथ हरिचरण दास तो हरिचरण दास जी ने कहा स्वामी जी आपने कन्हैया को देखा हाँ देखा है महाराज का दर्शन किया है पर देखते देखते आँख भरती कहा है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है बस यही धुन उनको चढ़ी रही लगभग आधा घंटे हम वहाँ बैठे होंगे और इसी बात को वो गाते रहे दूसरे दिन हम गए उनका तो पूरा हो तृप्ति न माने ही मनु मनु और शत्रुपा को तृप्ति नहीं हो रही है यही भगवान के स्वरूप का विलक्षण है साष्टांग चरणों में प्रणाम किया है भगवान ने अपना करकमल कमल मनु जी के मस्तक पर रख दिया भगवान ने उठाकर उनको हृदय से लगा लिया और कहा बोले कृपा क्रिपा, बोले कृपा निधान पुनः अति प्रसन्न मोही जान भाव मन महादान अनिमन महादान ऐसा जान करके अति प्रसन्न जानकर हमसे बर मांग लो भगवान के हाथ जोड़े चरणों में प्रणाम किया और सबसे पहले जो बात कही वो ध्यान देने योग्य है नाथ दे पद कमल तुम्हारे अब तुम सब काम हमारे आपके चरण कमलों का दर्शन करके हमारी सारी कामनाएं पूरी हो गई हमारे मन में कोई कामना नहीं लेकिन एक लालसा हमारे मन में है आपके लिए पूरा करना उसके लिए कठिन नहीं है क्योंकि आप महादानी पर हमारी अपनी जब अपनी ओर देखते हैं तो हमको लगता है बड़ी कठिन है उसकी पूर्ति आपको देना कठिन नहीं है पर हमको अपनी दीनता के कारण उसकी प्राप्ति में बड़ी कठिनाई प्रतीत हो रही है जैसे कोई महाकंगाल व्यक्ति कल्प वृक्ष को पाकर भी संकोच करता है कि मैं क्या मांग लू कल्प वृक्ष से क्या मांग लू उसके प्रभाव को नहीं जानता है ऐसी ही दशा मेरी हो रही है जैसे कोई महादर्द्र कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच जाए इसलिए हेनाथ आप हमारे अंतर्यामी हैं हमारे मनोरथ की पूर्ति करें तो भगवान ने कहा अभी तो कह रहे थे कि अब पूरे सब काम हमारे आपके चरण कमल देख करके अब कोई कामना नहीं रहेगी तो अब इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बांध रहे हो कि कल्प वृक्ष के नीचे दर्द्र पहुंच जाए तो क्या मांगे मैं बहुत संकोच कर रहा हूं आपके लिए कठिन नहीं है आप देख सकते हैं अरे भूमिका मत बनाओ सीधे सीधे बोल दो महाराज सीधे सीधे भी नहीं बोलना बोला जाता ठाकुर जी ने कहा क्या कहा सकुच बिहारोही मोरे नहीं अदेयोरी संकोच त्याग करे तो क्योंकि मेरे लिए अपने भक्त को कुछ भी अदेय नहीं है हम अपने भक्त को सर्वस्व देते हैं सब कुछ दे देते हैं भक्त के लिए कुछ भी अदय नहीं है बोलो भक्त वत्सल भगवान की आहा बड़ी प्यारी बात अब दूसरा भाव सुनो भैया जी बहुत ध्यान से सुनना मनु जी भगवान को पुत्र रूप से नहीं मांग रहे हैं मनुजी पुत्र रूप से नहीं मांग रहे हैं भगवान प्रस्ताव कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं चाहिए तो हमको ही मांग लो ध्यान देना सकुच बिहाय माघ नृप मोही दो अर्थ हो गए ना एक तो हमसे मांग लो और एक मोही मोही का अर्थ है मुझे ही मांग लो आप ज्यादा संकोच कर रहे हो कहको संकोच में पड़े हो हमसे बड़ी कोई वस्तु नहीं है सब कुछ बिहाय संकोच त्यागो और माँ गुंद्रप मोही मुझे ही मांग लो क्यूँकी मोरे नहीं अदे कछ तो ही मैं तुम्हारे लिए कुछ भी अदे नहीं है क्योंकि सब बोले अच्छा जब आप ही कह रहे हैं कि हमको मांग लो तो मैंने मांग लिया दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाव चाहू तुम ही समान सुख प्रभुसन कवन दुराव बिल्कुल ठीक आपने मोहर लगा दी तो पहले भगवान ने प्रस्ताव किया तब मनु जी ने मांगा एक भाव दो भाव तीसरा भाव तीसरा भाव ये है कि वस्तुतः मांगा वह जाता है जिसका अभाव होता है जिसको बेटा नहीं होता वो बेटा मांगता है जिसको धन नहीं होता वो धन मांगता है मनु जी को कोई अभाव तो है नहीं बेटा पोता पोती देवता देवती पूरा भरा पूरा खानदान है किसी चीज का अभाव उनके पास नहीं है जब अभाव नहीं है तो क्यों मांग रहे हैं अच्छा कोई कामना से घर छोड़ा नहीं है केवल दर्शन चाहते हैं और कुछ नहीं फिर चाहो तुम समान सुत प्रोषण कवन कवन दुराव ये क्या बात है इसका भाव है मनु जैसे निष्काम भक्त को जब श्री रघुनाथ जी ने देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया भर आया हृदय भगवान ने सोचा जीव जगत के परम कल्याण के लिए हम अवतार लेना ही चाहते हैं और अवतार लेंगे तो किसने किसी को तो पिताजी बनाना पड़ेगा किसने किसी को तो माताजी बनाना पड़ेगा तो भगवान ने संकल्प पैदा कर दिया उनके भीतर वो निष्काम है पर भगवान ने कामना जगा दी कि तुम हमको मांग लो और ये कह भी दिया कि सब कुछ बिहार मागद्रुप मोहि मुझे मांग लो अच्छा रहेगा मुझे मांग लो इसका मतलब है कि केवल मनु जी ने पुत्र रूप में भगवान का वर्णन नहीं किया पहले भगवान ने मनु जी को पिता के रूप में वर्णन कर लिया शत्रु जी को माता के रूप में वर्णन कर लिया और जब आप ही जगत के माता पिता होकर हमको माता पिता मान स्वीकार कर चुके हैं तो हम चाहूँ तुम्हें समान सूत्र हम तुम्हारे जैसा बेटा चाहते हैं एक और भाव वो बड़ा विलक्षण है मनु जी को अभाव तो नहीं है पर मनु जी मन में विचार करते हैं कि भगवान की प्रेरणा से मनुष्यों के लिए हमने एक व्यवस्था का शास्त्र बनाया है मनुस्मृति लेकिन उस मनुस्मृति को अपने जीवन में आत्मसात करने वाला कोई दिखता नहीं इसको कोई चरितार्थ करके तो दिखावे तो इन मनुष्यों को मनुस्मृति के अनुसार आदर्श मनुष्य जीवन किसको कहते हैं ये अपने चरित्र के माध्यम से दिखाकर जन जन में मनुष्यता की प्रतिष्ठा परब्रम्ह परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता इसलिए भगवान आपने लिखवा तो लिया मनुस्मृति को लेकिन उसके प्रयोगात्मक स्वरूप को चरितार्थ करने के लिए आपको अवतार लेना पड़ेगा हम आप हम मनुस्मृति को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए आचार में व्यवस्थित करने के लिए अवतार लेंगे तो आपको भी मेरे पिताजी के रूप में आना पड़ेगा तब ना हम पुत्र बन के आवेंगे तो यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और भगवान मनुस्मृति में कहे गए संपूर्ण धर्म का भगवान आचरण करते हैं दूसरी एक बात और है एक भाव और है मनु जी की यह समझ में आ गया कि मोक्ष तो हमारा हो गया हम संस्कृति चक्र से भगवान का दर्शन किया छूट गए अब कोई देह बंधन का कारण रहा नहीं लेकिन अब तक भगवान से हमारा कोई रागात्मक संबंध स्थापित नहीं हो पाया भगवान के प्रेम का आस्वादन हम नहीं कर पाए और देह धारण करने का फल तो यही है भगवत प्रेम का आस्वादन वो कैसे होगा बोले वो तभी होगा जब हमें मोक्ष नहीं हमारा द्वारा जन्म हो और भगवान हमारे लाला बन के हमें तो हमारी सहज प्रीति भगवान में हो जाएगी और इसी को कहते रागात्मिका भक्ति क्या कहते हैं रागात्मिका भक्ति तो भगवान की रागात्मा रागात्मिका भक्ति के लिए लालाये और आगे क्या कहेंगे मनु जी उसको आप सुनिए भगवान ने कहा ए वस्तु और ये भी कह दिया कि आप सरस खोजो कह जायी नृत तब तनय होव में आई मैं अपने जैसा खोजने कहा जाऊंगा इसलिए आपका आपका पुत्र होकर के मैं आऊंगा शत्रुपा जी से मांगा कि तुम भी वरदान मांग लो शत्रुपा जी ने कहा कि जो मनु महाराज ने पतिदेव ने मांगा है वही मुझे अत्यंत प्रिय लगा है आप ब्रह्मादि देवताओं के भी जनक हैं, सबके स्वामी हैं, सर्वान्तरयामी है फिर भी भगवान आपके जो निजन है जिस अलौकिक सुख को वो प्राप्त करते हैं, परम गति को प्राप्त करते हैं, वही सुख वही गति वही भक्ति वही चरणों में प्रेम वही ज्ञान और वही संतों की रहनी सहनी आप कृपा करके हमें दीजिए सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए बोले हमने तुमको दिया हे माता तुम्हारा विवेक तुम्हारा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा मनु ने कहा महाराज ये तो चाहती है कि वो मुझको तो संतों के जैसा लिए बनी रहे फकड़ लेकिन हम फिर कहना चाहते हैं हम और सुधार करना चाहते हैं हम आपको कभी भगवान न माने हम तो आपको बेटा ही माने और बेटा मानकर आपसे प्रेम ये है रागात्मक संबंध सुत विषयक तब पदर हो वो बड़ मूढ़ कहे किंतु संसार के लोग हमको मूढ़ कहें तो कहते रहें पर हम आपको बेटा मानकर आपसे प्रेम करें कितना प्रेम करें बोले जैसे सर्फ बिना मणि के प्राण गवा देता है जैसे मछली बिना जल के प्राण गवा देती है ऐसी में आपके बिना क्षण भर भी जीवित न रहूं ऐसा प्रेम आपके चरणों में हमको प्राप्त हो जाए भगवान ने कहा एवं मस्तु और अब मेरी आज्ञा है कि अब कुछ दिन आपको स्वर्ग में रहना पड़ेगा क्योंकि अभी वहाँ तो जाना नहीं यदि निवर्तन थे तो स्वर्ग तक जाइए और समय आने पर आप दशरथ कौशल्या के रूप में प्रकट होंगे तब मैं अवतार करूंगा सह करी भोग विशाले कछुकाल कु भूवाल तब में हो तुम्हारे मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊँगा निज निर्मित इच्छा तन माया गुणगोपार गो तो मैं इच्छा में निर्वेश तुम्हारे कर्म से युक्त नहीं मेरी इच्छा से मेरे शरीर का स्वरूप का प्राकट्य होगा मैं अंशों के सहित और तुम्हारे यहाँ अवतार ग्रहण करूँगा जो हमारे चरित्रों को आदर पूर्वक सुनेंगे वो सौ सागर ऐसी पार उतर जाएंगे उनकी ममता नष्ट हो जाएगी उनके मद आदि विकार नष्ट हो जाएंगे और ये ये मेरी प्राण बल्लभा आह्लादनी शक्ति रसेश्वरी राशेष्वरी श्री जानकी जी भी अवतरित होंगी यह तुम्हारी अवला हम सत्य करेंगे ऐसा कहकर भगवान अंतरधान हो गए और श्री सुखदेव जी में, श्री यागवल जी महाराज कह रहे हैं यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही भरत भरद्वाज सुनी अपर पुनि राम जन्म कर हेतु अब और एक हेतु गिनाएंगे उसकी चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे भगवान ने सोचा कि मनु जी कह रहे चाहू तुम ही समान सुत तुम्हारे समान सुत हम चाहते हैं इसका मतलब को तो नहीं चाहते हमारे समान चाहते ध्यान में ही बात हम आपको बेटा के रूप में चाहते ये नहीं कहा चाह हूं तुम ही समान सुत मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूं भगवान बोले मैं अपने जैसा कहाँ खोजूं इसलिए मुझे खुद आना पड़ेगा तो आ तो गए भगवान पर भगवान ने सोचा कि भक्त की इच्छा तो पूरी हुई नहीं तो खुद आए और अपने समान भरजी को साथ लाए भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखी कहीं नर नारी तो चाहो तुम्हें ही समान तो भरत जी को भी साथ लेके आए और महादानी अनुमान आपने एक को मांगा है हम एक नहीं दो नहीं हम चार चार रूपों में आएंगे महादानी अनुमान तो हम अपने आप को हमें तो आपने मांगा नहीं हम आगे मांगा तो गण को दे दिया लेकिन देने के बाद भी हमारा मन भरा नहीं संकोच रहा आया तो दो और हम अपनी तरफ से दे रहे हैं लखनलाल जी भी आएंगे और शत्रुघ्न कुमार भी आएंगे ऐसे भैया ऐसे दाता तो श्री रघुनाथ जी ही हैं और कोई दूसरा नहीं है इन्ही शब्दों के साथ आज की कथा का विराम कल आगे के हेतु की चर्चा होगी प्रताप भानु वाला चरित्र प्राय लोग नहीं कहते हैं लेकिन इस बार हम प्रताप भानु वाली चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि ये बड़ी रहस्यात्मिका चर्चा है और इसको प्रत्येक साधक को सुनने की जरूरत है इसमें कोई एक बहुत बारीक बात है जो विचारणी है उसकी चर्चा हम कल करेंगे श्री राम जय राम जय जय जयराम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जैर प्री राम जय राम जय जैराम श्रीरा ायणित कावत ब्रह्मा मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सन शेष अरुसारद पवन वन सुशरी आरती रामायणी दावत वेद पुराण सब सबून को जन लन सन को सरत हारवंशमत आरती श्रे आवते संतिवाली माता भवानी मदद मरुट संभव मुनिश्वर यासी आदि कवि बरजान आगे आरती श्रिया मलहर रस बी सुब सिंगार मोती ललोग आत्मात सुण कलित कलित की आरती सूतम कर्पूरंपदी माराधिमहंगे पश्ये वर्दो भवन शीतलीकम पुष्प देतावंदनम हस्ताभ्यावंदनम पात्रमध्ये तोयम् सर्वं पापं मनुष्यापोहति मंत्रपुष्पाजलि हरी ओं यजन यज्ञ देवास्ता धर्मा प्रथम सन्नौते हनानाक सचंदयत्र पूरवे साध्या सैवा ना सुगंधिपुष्प्पा यहां च जलिमया दत् गृह परेशर ग्रंथाधिष्ठा दृश्यपुर श्री सीता नाम श्रीशाललग्राम प्रार्थये प्राथए रणरंग धीर जीव नेत्र रघुवंशना करुणाकरी रामचंद्रम शरण प्रपद् सिया बर राम चंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गौरी शंकर भगवान की कलिपावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदासी महाराज की सब संग समन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम नव पार्वती पते हर हर हर महादेव हर मंच के सामने वालों और वो पंखा यदि चल जाए तो अच्छा रहे तुलसी से अर्चन करने वाले सभी अर्चक तैयार हो जाएं जिनको हाथ पैर आज धुलना हो शीघ्रता से पवित्र होकर अपने अपने आसन पर बैठ जाएं अर्चन में विलंब नहीं है तुरंत अर्चन आरंभ होने वाला है जिनको भी अर्चन करना है वे अपने-अपने तुलसी लेकर के सीरता से बिराज जाएंगे और जिन्होंने तुलसी ना ले हो वे लोग श्री मलुकदास जी की समाधि के निकट सम्पन्न आज तुलसी का वहां स्टॉक विश्राम हो गया जिन लोगों को मिल पाई वे है भाग्यशाली हैं अब आज अन्य लोगों को और तुलसी नहीं मिल सकेगी पर कल सबके लिए व्यवस्था रहेगी जो लोग भी कल करना चाहेंगे वे भी तुलसी लेकर के अर्चन के लिए बैठेंगे कथा में बैठने से पूर्व ही अपने अपनी तुलसी ले आया करें और कथा के तुरंत बाद अर्चन के लिए बिराजें प्रातः काल जिन श्रीमद चैतन महापुरुजी का जिन महाप्रु जी की लीला का मंचन हो रहा है इसी मंच पर गौरांग चरित्र उन श्रीमन महाप्रभु जी का चरित्र चैतन्य चरितमृत नाम से बड़ा दिव्य ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण श्री महाप्रु जी का चरित्र है बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है परमार्थ के पत्र पुष्प सदगुरू चरितमृतम आदि अनेक ग्रंथ वहां उपलब्ध हैं जिन किसी को प्राप्त करना हो वे सत्संग हॉल से बाहर जो स्टॉल है वहां से प्राप्त कर सकते हैं हमारी जलखोर गोसाला का क्रीम द्वारा निकाला हुआ घी एवं देशी पद्धति से बेलों ने द्वारा निकाला हुआ घी भी उपलब्ध है महाराजी कथा के माध्यम से पुरुषोत्तम महात्म में पुरुषोत्तम मास के महत्व के विषय में कथा में एक निवेदन कर रहे थे कि कार्तिक मास में ठाकुर जी के सम्मुख दीप दान करने की जैसी महिमा है उससे हजार गुनी महिमा दीप दान की पुरुषोत्तम मास में है तो जिल के घर में भारतीय